वंदे महापुरुष दे चरुण ज्ञानतिमीरांध से ज्ञानाजनशलाक चक्षुन्मील येन तस्म श्रीगुरव नम वसुदुत कंसचाडूरमर्दन कि वुदुत कंसचाडूर कंस देव देवकी परमान कृष्ण वंदे जगदुरु राधा माधव की पावन पवित्र भूमि ब्रजमंडल की राजधानी श्रीधाम वृंदावन के तीर्थ यात्रा ब्रजयात्रा धाम के इस पवित्र परिसर में आप हम सब लोग होली होलिकोत्सव के इस पावन मंगल अवसर पर श्रीमत भक्तमाल जी की पावन पवित्र कथा श्रवणार्थ समवेत रूप से एक ही भूत हैं। अब परिस्थिति ऐसी है कि दो दो डॉक्टरों के बीच में मैं फंस गया हूं इधर भी डॉक्टर और इधर भी डॉक्टर और एक और डॉक्टर लोसा तीन तीन शेरों के बीच में मेमना का बच्चा अब मेमना समझते हैं। बकरी का बच्चा अब महाराज ये तीनों ही हाँ विद्या बपुसा वाचा तो विद्या भी दिखाई दे रही है और बपू तो देख ही रहें वाणी आप सुन ही रहे तो फिर भी कुछ कहना तो है ही हम लोग भागवत उपासक हैं ग चालीस वर्षों से भागवत जगत की सेवा कर रहे हैं डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी यद्यपि अवस्था में मुझसे छोटे हैं लघु भाई हैं और सब काम में बड़े हैं विद्या में भी बपू में भी और बाचा में भी बहुत आनंद की पवित्र अनुभूति होती है जब मैं श्रवण करता हूँ आप प्रतिवर्ष ब्रज यात्रा में अनेक भक्तों को ब्रज के दर्शन कराते हैं और कैलाश मान सरोवर जैसी विकट यात्रा उसको भी सहजता में सुगमता में लेकर के आप सबको आप्लावित आप करते हैं उस आनंद सागर में भक्तमान जी की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं वास्तव में तो भागवत भी भक्तों की कथा ही है भागवता नाम भक्तान कथा भागवत कथा जिसमें भक्तों की कथा प्रतिपादित है वो भागवत कथा है कथा तो ध्रुव जी की है पर क्योंकि ध्रुव की भावना ध्रुव की साधना का ये परिणाम कि भगवान दर्शन देने आए इसलिए भगवान की कथा हो गई लेकिन कथा तो ध्रुव की है भक्त की है प्रहलाद की कथा है नुसंग रूप में भगवान अवतरित हुए इसलिए भगवत कथा हो गई लेकिन कथा तो भागवत कथा है भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जब सौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप हमें परीक्षित के बारे में बताइए ये परीक्षित कौन है क्यों इनका जन्म हुआ कैसे ये बड़े हुए कैसे इनको सांप लगा तो वहां एक बड़ी अद्भुत बात कही है सूत जी ने कि परीक्षित के जन्म की कथा को बताना में आवश्यक नहीं समझता परीक्षित के जन्म के प्रसंग को कहना मैं आवश्यक नहीं समझता फिर भी कहूंगा तो ऋषि बोले कि जब आवश्यक नहीं समझते तो क्यों कहोगे तो बोले बक्षे कृष्ण कथोदयम मैं परीक्षित के जन्म प्रसंग को इसलिए वर्णन करना चाहता हूं कि परीक्षित भक्त के जन्म की कथा से श्री कृष्ण कथा का उदय होता है बक्षे कृष्ण कथोदयम और जिस भक्त की कथा से हमारे अंतर मन में परमात्मा की कथा उदित हो जाए उस भक्त की कथा किसी भी मायने में भगवान की कथा से कम नहीं है इसलिए भक्तमाल का बड़ा महत्व है स्वर्दीय लाल तो वहां भागवत में वर्णन आता है साधु कौन है भक्त कौन है संत क्या है किति भुलतियाुणया मैत्रील जंतुषुतियाुणया मैत्रीख च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति संप्रसीद तिक्ष और भगवान कपिल भी इस बात का उद्धारण करते हैं कि तिथिक्षव कारुणिका तिथिक वारुणिकादसि अजात सत्र शांता साधव भूषणा एक जगह स्वयं मनु वर्णन कर रहे द्रुव जी को उपदेश कर रहे और दूसरी जगह भगवान कपिल व्याख्यान कर रहे हैं भाव दोनों के करीब करीब एक हैं कौन है भक्त कौन है संत बोली तितिक्षया कारुणिया मैत्रिया चाखिल जंतुषु समात्मा भगवान संप्रसिदति जो तितिक्षु है भक्तमाल में ऐसे ऐसे भक्तों की तितिक्षु भक्तों की अद्भुत कथा है महाराज सुनते सुनते समाधि लग जाए और दूसरी बात कारुणिया सबके प्रति करुणा दृष्टि सबके प्रति कारुण्य भाव और अखिल जंतु शुभ प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव मैत्री दृष्टि और समदृष्टि समत्वत्मा भगवान संप्रसीदती वो समभाव यह साधुओं का भूषण है यह महापुरुषों का भूषण है उनका श्रृंगार है मनुष्यकम वचस््यकम कर्मण्यकम महात्मा मनुष्य वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा जो बात मन में सोचो वो वाणी से बोलो और जो बाणी से बोलो वो कर्मों में करके दिखाओ ये साधु का लक्षण है यही भक्त का लक्षण है और मनस्यत बचस सं्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मा मन में कुछ और सोच रहे वाणी से कुछ और बोल रहे कर्म में कुछ और ही कर रहे यह दुरात्मा का लक्षण है और साधु के लक्षण जिसमें दिखाई दें चाहे वो चर्मकार कुल में जन्म लिए हो चाहे चौधरी खुल में जन्म लिए हो और चाहे वो कसाई परिवार में सदना कसाई के रूप में जन्म लिए हो जिसके अंतस्थमीय सद्गुण विद्यमान है वो धोती कुर्ता भी पहनता है तो संत है वो पजामा कुर्ता भी पहनता है तो संत है वो पेंट पतलून भी कदाचित पहनता है तो भी संत है वो देसी है तो भी संत है विदेशी है तो भी संत है काला है तो भी संत है गोरा है तो भी संत है भक्तमाल इसका प्रतिपादन करती है जिसमें साधु के गुण हैं वो कितना शिक्षित है कितना पढ़ा लिखा है कितनी डिग्रियां हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है उसकी साधना कितनी प्रबल है ये महत्वपूर्ण है दास किसी स्कूल में गए ही नहीं और आप आश्चर्य करेंगे कवीर को सिग्नेचर करना भी बाद में आया पहले तो सिग्नेचर नहीं जानते थे लेकिन संत की कविताओं में तुम्हें वेद के मंत्रों का अर्थ मिलेगा तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आखिने की देखी उसे साक्षात्कार हुआ साधना के बल पर प्रत्यक्ष देखा उन्होंने कितनी संत पीपा की कथा है भक्तमाल में कितनी अद्भुत अद्भुत कथाएं कोई दुकान पर बैठकर के दाल चावल बेच रहा है परम संत है कबीरदास कपड़े बनाते हैं अपने हाथ से और काशी के बाजार में जाके बेचते हैं परम संत है प्रतिजक्ष तो वह कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम जो तितिक्षु है जो करुणाबान है सबके प्रति सौहार्द भाव रखना है आजात सत्र व शांता साधव साधु भूषण भगवान कपिल कह रहे हैं, जो अजात शत्रु है जिसने जीवन में किसी को अपना शत्रु माना ही नहीं पर ही तो बस जिनके मन माही तिन कहू जग दुर्लभ कछुना ही परित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधना तो ऐसे सदविचार, ऐसी सददृष्टि, ऐसा सद जिसका है उसकी महिमा का जिसमें व्याख्यान किया जाए उसे भक्तमाल कहते हैं और भक्तमाल मणिमाला गुंथन पारायण डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी जो मेरी लघु भ्राता हैं बिल्कुल अपने हैं अब इनके बारे में बहुत प्रशंसा मुख पर करना कदाचित उन्हें अच्छा न लगे लेकिन बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ये दो कार्य तो इनके अद्भुत और अभिवंदनीय हैं भागवत के माध्यम से भक्तमाल के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी वैदिक सनातन पद्धति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद और आप सब लोग भी भाग्यवान हैं पुण्यात्मा हैं ऐसे मंगल अवसरों पर इस बहाने तीर्थ में आगमन होता है और वृंदावन तो वैसे तीर्थ नहीं है वृंदावन को तीर्थ कहना तो हम लोग वृंदावन का अपमान मानते हैं वृंदावन तीर्थ नहीं है चार धामों में वृंदावन का नाम नहीं है वृंदावन धाम भी नहीं है ये तो हम आदर से धाम बोल देते हैं और क्या बोलें? और जितने भी तीर्थ हैं उसमें वृंदावन का नाम नहीं है लिस्ट देख लेना जितनी सात पुरियां हैं उसमें वृंदावन नहीं है तो वृंदावन क्या है बोले वृंदावन तो राधा माधव का अपना घर है जब तीर्थों का राजा बना दिया ना प्रयागराज को बड़ी सुंदर कथा आती है शास्त्रों में अब जितने भी तीर्थ हैं वो सब प्रयाग को भेट देने जाएं महजूर साथ, हजूर साहब हजूर साहब प्रणाम करने वृंदावन कभी गया ही नहीं प्रयागराज ने तुम्हारा सब तीर्थों को बुलाया मीटिंग कर ली मेरा अपमान करता है इतना सा वृंदावन ब्रह्मा के पास के ब्रह्मां से कहा कि मेरा अपमान कर रहा है ये इतना सा वृंदावन ब्रह्मा ने तुरंत रजिस्टर खोला बोले इसमें तो नाम ही नहीं है भैया मेरे रजिस्टर में तीर्थों में उसका और उसके बारे में एक शब्द मैं नहीं बोल सकता मुझे अधिकार नहीं है सब मिलकर गोलोक बिहारी के पास गए भगवान के पास भगवान बोले प्रॉब्लम अरे साहब बड़ी हम तो तकलीफ में प्रयागराज तो एकदम भोजन पानी छोड़ दिया है अनसन पर बैठ गए कहते हैं छोटा सा वृंदावन मेरा अपमान करते हैं कभी आता नहीं सब मुझे भेंट देने आते हैं टैक्स देने आते हैं और ऐसे ही मेरा अपमान करना था तो क्यों आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया भगवान मुस्कुरा करके प्रयागराज से बोले हो भले आदमी मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति ये वृंदावन वो भूमि है महाराज जहां नदरानी यशोदा कान पकड़ लेती है गोकुल में कस्मान कसमान मृदम दवान भक्त बन बदंती क्यों रे क्यों रे मरकट बंधु बंदरों का यार माटी खाई सुखदेव जी बोले परीक्षित सावधान देखो साग्रहित्वा करे कृष्ण हाथ पकड़ के खींचाए परीक्षित बोले तो अजीब बात है बोले भैया ये भूमि का प्रकाश है यशोदा ददाती थी यशोदा जो कृष्ण चरित्र में कृष्ण लीला में भी यश प्रदान करे वो यशोदा है उद्धव जैसा मनीषी क्रेमा स्त्रियों घनचरी व्य विचार दुष्टा कृष्ण परमात्मा निरूढ़ निरूढ़ावा तमाड़ा आ गया उद्धव को भूल गया चौकड़ी बृहस्पति का चेला और जब गोपियों से चर्चा हुई इसी वृंदावन ज्ञान गुदड़ी में तो उद्धव जी महाराज ने कहा मैं के चरणों को प्रणाम करूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं गोपियों को प्रणाम करूं नहीं है तो मैं करूं क्या तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं उद्धव गिर पड़े रज में उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया उनके चरणों को प्रणाम नहीं किया उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूली को प्रणाम किया बंदे नंद ब्रजस्त्रीणुशाम मैं नंद जी के गोकुल वृंदावन में निवास करने वाली इन गोपियों की चरणों की धूली को प्रणाम करता हूँ जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पावन करती है ऐसी ये पवित्र भूमि श्रीधाम वृंदावन है उसमें आप सब लोग पधारे हैं तो होलिकोत्सव के पवित्र मंगल अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना और साधुवाद देता हूँ आपने परिक्रमा की है पूरे ब्रजमंडल की यात्रा की है दर्शन किए हैं और उसके विश्राम पर श्री भक्तमान जी की पावन कथा डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी से श्रवण कर रहे हैं ये अपने आप में आनंद की बात है तो मेरे पार्श्व में विराजमान डॉक्टर स्वामी रामकमल दास वेदांति जी डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी इन सबको भी मैं प्रणति निवेदन करते हुए और हमारे परम प्रिय परमस ने ही डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए वाणी को विराम लेता हूँ जय श्री कृष्ण आदरणीय ठाकुर जी ने कहा कि दो काम ब्रत चौरासी घोष की यात्रा और कैलाश मानसरोवर तो मैं हमेशा जब जाता हूँ निवेदन करता हूँ प्रार्थना करता हूँ जावर मेरे संग कैलाश तो चलो आप कम से कम तो आराम से दर्शन करा के लाऊंगो कोई बात नहीं है हर साल कैलाश की यात्रा होती है जिसमें भक्तों को जरा भी पैदल नहीं चलना पड़ता इस बार एक जून से आठ जून तक की यात्रा है और आ, बिल्कुल आरामदेह यात्रा है ठाकुर जी कष्ट नहीं होगा चलने पड़ेगा पड़ेगो निकाल नहीं हो अब सर कोई बात हमारे बीच वृंदावन के पुराण के आचार डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी भी विराजे हुए हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनका भी आशीर्वाद आशीर्वचन को प्राप्त हो डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी ओंधर स्वाम बृहस्पति कृष्ण प्रिय कलिमलग्नमतडियमंदवन कारुण्य धाम कमनीय किशोरमूर्ति गोवर्धन गिरीवरोंणमा श्रीराधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्र दात्री चराधा च राधा सर्व राधा राधा राधा तस्य राधाराधा व्चि वृंदावन तेषमृंदवन लाल की श्री राधा रानी की होरी के रसिया की भागवत महापुराण की भक्तमाल ग्रंथ की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम <ın> पूज्य डॉक्टर वेदांति जी महाराज मेरे अग्रज बड़े भैया परम पूज्य भागवत भास्कर श्री ठाकुर जी महाराज मेरे अनुज डॉक्टर संजय कृष्ण जी सलील सम्मानित मंच उपस्थित भक्त भक्तवृंद मात्र शक्ति बड़ो सौभाग्य है हम सबन को मैं जहां पे ठाकुर जी ने लीक छोड़ी मैं वहीं पर चालू करूं सबसे पहले तो आप सबन को खूब खूब खुँ होरी की शुभकामना और सुभाशीष होरी में बिसराइये मन के सवही मलाल और हिलमिल मिलिए प्रेम सो मलके गाल गुलाल बड़ो सौभाग्य है अभी ये दोनों ही देवता हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं इधर एक के घर पे 36 वाले बैठे हुए हैं और एक 36 जा रहे हैं एक के यहाँ पे भंडारा और एक मैंने कही कि मैं बहुत जल्दी पूरा करूंगू जो कुछ भी बोल वो तो ठाकुर जी ने बोल ली और इनते बच्चे को चो मैं बोल गए छुट्टी करू लेकिन अभी ऐसे कैसे जान दू एक बात कही हमारे पूजे ठाकुर जी ने कि यहां पे तीन तीन डॉक्टर पहली बात तो ये तो संत स्वरूप है इनको तो मैं बातें बात कर दूं डॉक्टर तो हैं पर दो जो डॉक्टर हैं उनके ताई आप हमारे भड़े बहिया हो कछु भी कह सको बागे डांट कर ये तो डॉक्टर हैं और ये डांट कर बोल सकते क्योंकि हम दोनों ही जब छोटे हैं और हमारे ठाकुर जी तो ये बात बहुत पुरानी हमारे डॉक्टर संजय कृष्ण सल जी ने याद दिलाई परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रामानुज गुरु जी के पास में जब हम लोग जाते तो इनको तो तबते अधिकार मिलो कि हमें कछु बोल सकें और हमें अच्छो लगे कि हमारा बड़ो भैया हमते कछु बोल सके बड़ो भाग्य है सौभाग्य है आपको कि हर वर्ष श्री संजय कृष्ण सरिल जी कोई ना कोई निमित्त बनाए के चाहे भक्तमाल हो चाहे भागवत हो अपने पर को यहां पर बुला या धाम में वो ही आ सके जहा किशोरी जी की कृपा हुए और ये धाम तो वो है ठाकुर जी ने भी तो कही कि ये ठाकुर जी को घर है पर या में ठाकुर जी भी तब आमे जब ठाकुरानी कृपा करे बिना किशोरी जी की कृपा के ठाकुर भी प्रवेश नहीं कर सके और सबसे बड़ी बात ये है कि श्रीधाम वृंदावन गोपी गीत में सबसे पहले एक बात कह दई जयते तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शत्री तो कोई न कही जयत तेधिकम जन्मना व्रज के प्रभु जब ते आपने ब्रज में अवतार लियो तब तो सो आपकी जय जयकार ज्यादा है गई एक ने कही कि जबते आपने अवतार लियो तब तो सो वृंदावन की जय जयकार तो दूसरी गोपी बोली सखी ऐसी बात नहीं है वृंदावन तो इनके अवतार भी पहले हो ए गोपी ने पूछी बोले ठाकुर जी एक बात बतलाओ बारह अवतार कौन को भगवान ने कही हमारो कच्छप अवतार बोले हमारो जितने अवतार हैं वो सब तुम्हारे अवतार है ना बोले हां तो एक बात बतलाओ कितने वैष्णव हैं जो सुबह सुबह उठ के यूं कहते हो बोले जय शू की कोई कहे का वो भी अवतार आपको है लेकिन आपने जब ब्रजमे अवतार वृंदावन में अवतार लियो तो सबरे कहवे लग गए ठाकुर जी जय श्री कृष्ण तो ये कौन को प्रभाव है ठाकुर जी को प्रभावे के वृंदावन को प्रभावे उन्हें ते अधिकम प्रभाव है आपकी जय जयकार तो पहले से ही लेकिन जब ते आपने वृंदावन में अवतार लियो तो आपकी जय जयकार ज्यादा है गई तो ये वृंदावन की महिमा है जिनके मन में धाम की निष्ठा है वो ठाकुर जी भी ज्यादा धाम को माने कि ये धाम किशोरी जी को देखो ये ठाकुर जी तो ग्वार ठाकुर लेकिन यहां की मालकिन कौन है यहां की मालकिन है राधा रानी किशोरी जी की कृपा हुए रही बात यह अभी जैसी चर्चा सुन रहे, बिल्कुल सत्य कही ठाकुर जी ने ये जो भक्तमाल है भगवत चरित्र से ज्यादा यदि कल्याण है सके तो वो भक्त चरित्र के द्वारा हुए देवतान ने कही ध्रुव जी के संबंध में के जाओ ध्रुव जी को दर्शन दे आओ ठाकुर जी ने कही कि ध्रुव ऐसो भक्त नहीं है जाकू हम दर्शन देवी जाएं तो फिर क्या करोगे बोले भक्त हमारा ध्रुव ऐसो है जाकू हम दर्शन देवी नहीं जाएंगे बल्कि बाकी दर्शन करवे जाएंगे भ्रत दिदृषया गगवान ध्रुव जी के दर्शन करवे के ताई गए और यहां पे जो आप आए कि यहां पे राजो ये बड़ो आपको सौभाग्य है यहां पर तो दोनों कथाए हैं भक्त कथा भी है भक्तमाल की कथा भी है और भागवत कथा भी है कैसे बोले ये जितने बैठे हुए हैं यहां पर ये भागवत मूर्ति हैं। इनकी वाणी सुनवे को मिल गई तो भागवत कथा है गई और डॉक्टर संजय कृष्ण सल जी जब बैठ के सुनांगे वो भक्तमाल की कथा है गई तो मैं तो दोनों हाथन में लड्डू हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा है या में इनने हमते भी कई बार कही कि आप चलो तो सही पर सच्ची कहे जी हर साल हिम्मत जुटाए ले मानसरोवर के नाम सुन के ठाकुर जी सच्ची हमारी हिम्मत टूट वे लग जाए ये जो कहें कि बिल्कुल पैदल न चलना पड़ेगा लिखा लिखी की बातें देखा देखी की बात नहीं है लेकिन फिर हम ये सोचें कि जने भगवान कहा हाल होएगा क्योंकि कैलाश मानसरोवर है अब कछ्छू ने यह कह दी कि वहां पर जामे तो बहुत कम लौट के आमे तब हमने कही के भाई अभी तो कथा बहुत करनी है और कितने कितने इनको सुनानो है फिर इनने हिम्मत दई हमें कि देखो हम इतने साल ते जा रहे आ रहे हैं कि नहीं आ रही हैं पर एक बात कहूँ हमारे श्री संजय कृष्ण सलेल जी में क्योंकि जी लाइफ पे चल रही है चीज़ बहुत सी चीज़ ऐसी हैं अश्क अश्क चश्मे तर में रहें तो अच्छा है लाइफ पे चल रही है तो हम यू कह देखन वंदन लगा मठाधीश कोई, मठा कोई गद्दी नशीन हो ये तो क्या कहे ऐसा ये, ये पिंडी तो इनकी इन विद्या बपुषा बाचा वस्त्रेण वैभवेण क्यों तो एक बात कह दे विद्या भी सही है बाचा भी सही है ठाकुर जी एक अगली बात हम सहमत नहीं है वस्त्र तो लाला ने बहुत सारे उतार दिए अब आप देखो तो सही लेकिन क्या कहे दिव्य भव्य मूर्ति और जा समय ये बोले तो बहुत सी चीजें हम यहां नहीं बोल सके कि अश्क चश्मे तर में रहे तो अच्छा है बात घर की घर में रहे तो अच्छा है। होरी की बात है जहां थोड़ी सी मैं मजाक कर नहीं तो और तो कोई बात नहीं है लेकिन एक बात जरूर है कि ये हमारे डॉक्टर संजय कृष्ण जी सलिल हमारे महामंडलेश्वर श्री कैलाश मानव जी ये असली होरी को आनंद तो ये देखो रंग लग जाए वो बात अलग है लेकिन नारायण सेवा संस्थान के निमित्त श्री भक्तमाल की कथा और वाक्य निमित्त बन जाए श्री संजय कृष्ण जी सलिल तो होरी को आनंद कैसे दुगनों चौगनों और अनंत गुनो है जाए हम गालन पे रंग लगाए दें मुह पे रंग लगाए दें वार रंगे तो हटाई भी की सोचे आदमी एक दो दिन के बाद में लेकिन पीड़ित मानवता के ताई सेवा करके ये सेवा संस्थान और पीड़ित मानवता के ताई समर्पित करके ये जब कथा करें तो उन दीन दुखी के बीच में जब प्रसन्नता को रंग भरे तो होरी को रंग चौगुनों और अनंत गुणो है जाए ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी रहे हम सब लोग ऐसे ही आते रहें देखो अब ज्यादा बोल लो नहीं आज झोंक एक संग ज्यादा है हम लोग कल आए हुए वारे पर कल नहीं आ पाए तो सबरे डॉक्टर डॉक्टर आज एक संग गई तो बड़ला झोक को एक संग है तो जा मारे ज्यादा नहीं अब आपको भक्तमाल की कथा सुननी है हम तो प्रणाम करके बस पतरी गरी से निकल जाएंगे क्योंकि आज और भी कार्यक्रम में जानो है तो वाह में हमें जाबी की अनुमति दे और सवन को मंगल कामना करते भाई पुनः होरी की आपको शुभकामना आपके घर में आपके परिवार में और आपके हृदय में प्रिया प्रीतम की कृपा को रंग भरतो रही ठाकुर ये शुभकामना के साथ वाणी को विराम बहुत बहुत साधुवाद आप यहां बधारे व्यासपीठ से और आप सब सबकी तरफ से तीनों के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूं हमारे बीच मथुरा के युवा व्यवसायी हमारे आदरणीय श्री प्रमोद गर्ग जी भी हैं मैं चाहूंगा कि आ जाएं ठाकुर जी को प्रणाम करें बस केवल और प्रणाम कर कर आशीर्वाद लेकर पधारें इसके बाद आरती होगी फिर कथा आ... आदि सोद्र श्री देवा मृदगुण तिलक प्रय्छनौध धर्म a <laughs> मेरा निवेदन है, है, है की आरती करने शारद एक कथा प्रकाशीन मद ज्ञान विना श ओं चंद्रमान सौ हो सूर्योजात सूत्रादायिष्ठ प्राण सु मुखाद निर्यायत श्री भक्त जी की जय जे मालिजी की जयल पठन की जय बोलो माले जी की भक्तमाल जी की भक्ति माली जी की सवण पठन पाठन कर सुबल जन्म की जी की दास गुरु आज्ञा ना भाजब दीनी प्रभु ना दीनी चार जुगत भजन की चार जुगति भजन की रुचिमाला दिनी बोलो भक्त माल जी की है भक्ति गुरु भगवत एक तत्व जानो एक तत्व जानो हरि से भाव अधिक प्रिय हरि से भाव अधिक प्रिय संतन प्रति मानो भोल भक्त माल जी की जय भक्तन की हरि महिमा निज बरनी प्रभु निज बरनी मुखते भक्तमाल जग जीवन भक्तमाल जग जीवन भवसागर करनी भूल भक्तमाल जी की जथा भक्त भगवन के चरित्र सदा गवे अभु सदा गावे तथा चरित्र भक्तन के तथा चरित्र भक्तन के गोविंदा ही पावे बोलो हर माल जी की स्वरूप माल दिन समझ नरे पावे प्रभु समझ नरे पावे सुनत भक्तिरस बोधित सुनती भक्तिरस बोधित हृदय तुरंत आवे को भक्त माली हे महा दुख दारित यम दूतही भागे प्रभु यमित दूतही भागे महा अविध्याषमी महा अविध्याषमय सुवत जग जागे भूलवत माल जी की जय राग प्रकाशक मुक्तिमूर्ति दादा भूतिमूर्ति दादा भक्त माल जी की आरती भक्त माल जी की आरती राष्ट्रप्रिय दादा कुलभक्त माल जी की भक्त माल जी की जय बात माले ठन पाठन करवण पठन पाठन करव शांति रन दृक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोदय शांति वनस्पत्या ब्रह्म ही शाति विश्व देवा शातिब्रह्म शाति सर्वगुम शाति शातिरवशा सां ये यज्ञमयजन देवास्तांद प्रथम सन्न तेहनाक महिमा सजन्न्यत्र पूर्व साध्या संतदेवा सुगंधपुष्पा यहां कालोद्धवा च पुष्पांजलिर्मया दत्तृहा परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलि समर्पया व्यक्तमला hmm. जय श्री राधे जय नारायण जी हम नारायण सेवा संस्थान के तत्वधन में होली के शुभ अवसर पर भक्तमाल कथा का अनुष्ठान चल रहा है जी हां नारायण सेवा संस्थान का हम जितना जिक्र करें जितनी बातें करें उतना कम है अगर हम बात करें तो आपको आश्चर्य होगा आंकड़ों की बातें करें हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष की आबादी जो है वो है एक करोड़ अर्थात एक अरब बीस करोड़ और अगर हम भारत देश में अगर ट्रस्टों की बात करें तो लगभग तीन करोड़ के करीब है ट्रस्ट आपको आश्चर्य होगा कि भारत वर्ष में तीन करोड़ ट्रस्ट हैं तो इतनी बड़ी संख्या में ट्रस्ट हैं उसके बावजूद भी हमें मालूम नहीं है और हमारी आबादी कितनी है 120 करोड़ अर्थात हर 40 व्यक्तियों के बीच में एक ट्रस्ट है और हम चालीस व्यक्तियों को मालूम नहीं है कि हमारी सेवा के लिए कोई ट्रस्ट काम कर रहा है बहुत से ट्रस्ट हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और ऐसी ट्रस्टों में से एक है नारायण सेवा संस्थान जिनके हम जितना नारायण सेवा संस्थान के बारे में जानते हैं उतना शायद अन्यत्र किसी ट्रस्ट या अन्य किसी सहयोगी संस्था के सेवा भावी संस्था के बारे में नहीं जानते हैं इसका कारण क्या है क्योंकि नारायण सेवा संस्थान बेझिझक पूरी दुनिया में अपने आंकड़ों को पहुंचाती है और वो आंकड़े जो पूरी तरह से प्रमाणिक होते हैं आपने जो सहयोग पहुंचाया है पूरी दुनिया से सहयोग आता है और पूरी दुनिया से जो सहयोग आता है उस पूरी दुनिया के सहयोग की राशि को पूरी प्रमाणिकता के साथ विकलांगों के लिए लगाया जाता है और वो आंकड़े भी उन तक पहुंचाए जाते हैं जिन्होंने सहयोग दिया है तो इसलिए पूरी प्रमाणिकता से विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो पूरी दुनिया में नारायण सेवा संस्थान का डंका बज रहा है आप देखते होते होंगे कि विभिन्न टीवी चैनल्स पर कथाएं भी चलती रहती हैं और इन कथाओं में भी हम जिक्र करते रहते हैं नारायण सेवा संस्थान के आंकड़ों के बारे में तो इस प्रकार से नारायण शिव संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है पहचाना जाता है इसलिए पूरी दुनिया से सहयोग विश्वास करके भेजा जाता है आपसे भी गुजारिश है कि होली के शुभ पर्व पर आप सहयोग दीजिएगा नारायण शिव संस्थान के द्वारा विभिन्न सेवा प्रकल्प चलते हैं यात्राएं चलती है धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं जिस प्रकार से महाराज श्री के सानिध्य में श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा एक जून से आठ जून के मध्य होगी उसी प्रकार से नारायण शिव संस्थान उदयपुर की द्वारा भी 10 दिवसीय वृद्ध चौरासी कोष यात्रा 22 मार्च से 31 मार्च के मध्य रहेगी तो उसके लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो नारायण शिव संस्थान के जो संपर्क सूत्र है वो जो कथा के दौरान टीवी स्क्रीन पर चलते रहते हैं इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं और सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं जी हाँ इसके अलावा नौ दिवसीय एक धाम एवं चार ज्योतिर्लिंग रेल यात्रा भी है जो 19 अप्रैल से 27 अप्रैल 2015 के मध्य रहेगी तो उसके लिए भी आप नारायण सेवा संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं और सहयोग रूपी राशि जमा करा सकते हैं और परोक्ष अप्रोक्ष रूप से उद्देश्य रहता है कि नारायण सेवा संस्थान के विकलांग बच्चों का उद्धार हो जाए वो सकलांग बन जाए तो नारायण सेवा संस्थान के द्वारा ये जानकारी थी अब हम आमंत्रित करते हैं जो इसमें सहयोग राशि दे रहे हैं लाइव लाइव, घोषणा, जो संस्कार चैनल के माध्यम से जिनोंने कल घोषणा करवाई थी उनके नाम कुछ रह गए थे वो है सुषमा जी तिवारी चंडीगढ़ से इन्होंने बावन हजार रुपए की सहयोग की घोषणा करवाई थी विशेष तालियों से इनका आभार प्रकट कीजिए निरंजन लाल जी जयपुर से दस हजार रुपए की सेवक की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं दिल्ली से है और दीपांशु जी दिल्ली से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए इक्का सौ रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा रानी गर्ग जी इंदौर से ये दस हजार रुपए की सेवक की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत तालियों से आभार प्रकट करें नीता जी शर्मा सूरत गुजरात के के कर तो प्रवेश करते हैं इस कथा के जो परम यजमान है वो है श्रीमान अनुराग जी गोयल जो अपने पिता श्री श्रीमान गिरधारी लाल जी अग्रवाल और स्वर्गीय सुधा जी अग्रवाल जी की स्मृति में ये अनुष्ठान करवाते हैं इस पूरे परिवार का हम आभार प्रकट करते हैं तो आइए हम भक्तमाल कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं एक साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे जय श्री राधे जय नारायण भगवते वासदेवाय ओं नमः भगवते वा सुदेवायो ंशी विभूषित कर नवनीरताधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णत्म कि तत्व न जाने मनोजबं मतुलल्यगम जितेन्द्धिमता वरिष्ठ मुख्यमंत्री श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये आपुदापरता दाता लोकाभिराम श्रीराम भूय भूय नम्य प्रभुजुपेत मपेत कृत्यं पायनो विरह तरा जु पुत्रे तमयतयाद स्थर्वूतृद मुनिमा नोस्मी सच्चिदनंदय तापत्रयो विनाशायो श्री गुरु, गुरु गुरु गुरु श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुर्देव गुरु गुरुर्साक्षा पर्रह्म तस्मी श्री गुरव नम जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माचो बुलबाल कृष्ण लाल की जय श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री धामृतावर्क की जय जय जय श्री राधे प्रेम से दो मिनट भक्त नाम बोल जय जराधाल मण बोल बोल ना हरि बोल हरी हरी, था, था, था। था। था, था, हरी हरी बोल हरी बोल हरि बोल हरि हरी हरी बोल हरी बोल हरि बोल हरी हरी हरी बोल हरी कोल हरि बोल हरी हरी हरी बोल ज धाक्रमणि हरि बोल जज राधारणि कार चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में बैठकर भक्त इस श्री भक्तमाल कथा का वृंदावन श्री ब्रज यात्रा धाम की विशाल प्रांगण से इस कथा का आप लोग श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों को व्यास पीठ से राधे राधे ये कथा हमारे मंदावन के परम, परम भक्त समाज सेवी आदरणीय श्री विधाई जी अग्रवाल एवं उनकी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती, श्रीमती सुधा अगरवाल जी की पावन स्मृति पावन में उनके पुत्रत्र तीन पुत्र गोयल परिवार अनुराग जी, पराग जी अंकित जी पूरा परिवार इस कथा का आयोजक है उद्देश्य ये है कि भगवान की भक्ति वृंदावन से सब हृदय में बैठ जाए इस कथा का एक उद्देश्य और भी जुड़ा हुआ है मेरे भाई बहन नारायण सेवा संस्थान ये संस्थान उन गरीब असहाय ऐसे जो, जो बच्चे हैं, हैं निराश्रित विकलांग जिनको उनके परिवार वाले भी, भी, भी हाथ, हाथ लगाने से मना कर देते हैं।, हैं ये संस्थान उन परिवार उन बच्चों को अपना परिवार समझकर हृदय से लगाते हैं कहते हैं एक बार राजा भोज ने एक, एक, एक, एक बहुत, बहुत बड़ी, बड़ी सभा की और ऐलान किया।, किया सब लोग आकर अपने जीवन, जीवन की एक एक घटना बताएं ऐसी घटना, बताएं। एक घटना, एक घटना गटना गटना होनी चाहिए जाए, जाए, जो घटना में हमेशा ही याद रखा बड़े बड़े विद्वान आए उनने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ ठीक है लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है जिसको मैं याद कर सकूं तब भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति आया उसने कहा राजा जी आप कहो तो मैं कुछ अपनी मन की बात कहूं हां बोलो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा राजा जी जब मैं चल रहा था जा जा जा जा जा जा तो मेरी पत्नी ने मुझको चार रोटी दी थी आप जा रहे हो आपको, आपको पहुंचने में देरी लगेगी आप रस्ते, रस्ते में, में भूख लगे तो रोटी खा लेना तब, तो, तब, तब, तब मैं रोटी, ले रोटी लेकर, लेकर आ रहा था, था, था मैंने, मैंने जैसे अपनी पोट्री खोली रोटी को खाने के लिए मैंने क्या देखा कि एक कुत्ता एक कुत्ता भूखा था मैंने उसको, मैं उसको एक मैं रोटी दे दी। मैं जब मैं रोटी, रोटी खाने, खाने लगा तो वो प्रेम पड़े से पूछ ला रहा था मुझे लगा कि इसको और भी भूख चाहिए मैंने उसको एक रोटी और दे दी जब मैं खाने लगा तो एक एक ऐसा व्यक्ति आया जो चल भी नहीं पा रहा था वो भी भूखा था तो मैंने अपने हिस्से की रोटी उसको दे दी और बस मैंने केवल ठंडा पानी पीकर अपने को समझा लेकिन राजा जी मैंने आज तक अपने जीवन में इतना सुख और शांति का अनुभव नहीं किया जो मैंने आज उन भूखे को रोटी खिलाकर उस कुत्ते को रोटी खिलाकर मैंने आज संतुष्टि का मैंने अनुभव किया है राजा जी जब वो रोटी, रोटी खाकर खा व्यक्ति चल रहा था, उसको सहारे की जरूरत थी तो मैंने उसका हाथ अपने कंधे पे रखा, उसको जाना उसको जाना था, उसको मैंने मंजिल तक पहुँचाया मैं समझता हूँ मेरे जीवन की यही एक जो बात है मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको अच्छी लगे अली लगे उस बृद्ध की उस वृद्ध की बात सुनकर उस वृद्ध की बात सुनकर राजा भोज की आंखों में आंसू आ गए राजा भोज ने उस वृद्ध व्यक्ति को अपनी छाती से लगा लिया, लिया कहा कि ठीक है सब जीवन की ऐसी घटना यादगार घटना कि किसी भूखे को रोटी दी किसी किसी असहाय को सहारा दिया ये इससे बड़ी घटना जीवन में कोई हो नहीं सकती बस भोज प्रसन्न हो गए मेरे भाई बहन मैं कहना चाहता हूं ये दोनों ही काम ये दोनों ही काम, ये दोनो ये काम, ये दोनो काम दोनो अगर, अगर कोई करता, करता है दुनिया है में, में मुझे मुझे, मुझे, मुझे, मुझे नहीं ली पता ली कि दुनिया में और भी कोई संस्था है कि नहीं लेकिन हाँ नारायण सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है मैं समझता हूं कम से कम छह हजार व्यक्ति रोज भोजन करते हैं वो भी फ्री छह हजार जो पेशेंट आते हैं पेशेंट के अटेंडेंट जो, जो होते हैं है। है। उनका, है। उनका भी भोजन बनता है रहना फ्री भोजन फ्री ऑपरेशन फ्री दवाई फ्री अरे भैया कहां तक बताऊं अगर किसी पर किराया नहीं होता तो ये संस्थान किराया भी देता है। हम अब भी सोच रहे हैं होली है गुलाल में हजारों रुपए बिठाईयों में हम खर्च कर देते हैं लोगों को महंगे गिफ्ट हम बांटते हैं होली के अवसर पर लेकिन मैं समझता हूं सच्चे सबसे सब अच्छा गिफ्ट वो होगा कि अपनी नेक कमाई में से होली के पावन पर्व पर अगर कुछ बच्चों को ऑपरेशन करा दे कुछ सेवा आप कर दें। मैं समझता हूं इससे बड़ी होली तो किसी की हो ही नहीं सकती पर पर पर। भक्तमाल कथा जो लोग अभी, अभी अभी टीवी से जुड़े हैं उन लोगों को वो, वो ये सोचते हैं कि भक्तमाल है क्या कल बंबई से फोन आया हमारे खेतरी वाले जो हैं वो बंबई पहुंच गए उनने कहा गुरुजी जी हम सोचे थे कि इसमें है क्या भक्तमाल की कथा में शायद गाना बजाना होगा ये होगा लेकिन जब हम लोग टीवी खोलकर बैठ उस उस मैया ने कहा गुरुजी जी आप, आप यकीन मानिए दस बजे से, से पहले ही मैं अपना काम, काम कर कर बैठ जाती बैट हूं ऐसे कितने ईमेल कितने फोन आ रहे हैं, हैं कि हम सब काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते हैं कब कथा चाहते ऐसी कथा भक्तों देखो एक तो भक्त की कथा है भक्तमाल में और दूसरा वृंदावन से कथा है और तीसरा वृंदावन के ही ब्रज यात्रा धाम से कथा हो रही है जहां पर सैकड़ों भक्तों ने एकत्रित होकर करोड़ों करोड़ों ठाकुर का नाम लिया है ये स्थान तो अपने आप में पवित्र पावन हो गया यहां से अगर मैं कुछ भी बोलूंगा और यहां आप देख रहे हो रोजाना रोजाना आप देख रहे हो बड़े बड़े, -बड़े संत महात्मा यहां पर, पर, पर आशे वचन देने, देने के लिए आ रहे हैं ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं कि जिनसे जिन मिलने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ती नाना है लेकिन मेरे, मेरे मात्र केवल कहने से आना ठीक है स्ने करते हैं प्रेम करते हैं मुझको छोटा मानते हैं सम्मान करते हैं उनका दर्शन भी आपको हो रहा है घर बैठे भक्तों की चरित्र भक्तों की माला कल मैंने कुछ भक्तों की चर्चा चर्चा मेरे भाई बहन भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं और क्या नहीं बन जाते हैं सब कुछ बनने को तैयार हो जाते भक्त कहते हैं ठाकुर वंशी ले लो मेरा ठाकुर ले लेता ले। है कहते हैं ठाकुर धनुष ले लो मेरे ठाकुर धनुष ले लेते हैं कहते हैं के दिखाओ, ठाकुर दिखाओ मेरा ठाकुर लगता है कहां तक बताऊ मेरे भाई बहन भगवान क्या क्या नहीं बनते युद्ध चल रहा था महाभारत का सेनाएं पहुंच, पहुंच गई थी, गए थी। सब, सब पहुंच गए थे, थे। लेकिन अर्जुन नहीं, नहीं पहुंचा अर्जुन कैसे जाए गोविंद जो गायब थे, थे। रथ लेकर कौन चले? चले।, चले और वहां खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है दुर्योधन एक कायर अर्जुन कहां छुप गया कहां छुप थोड़ी देर के बाद मेरे प्रभु भागी चले आ रहे हैं ध्यान दें बातें नहीं करें, करें, करें, करें, करें, करें बातें नहीं करें दे, दे। मेरे प्रभु भागे चले आ रहे हैं हाथ में पिताबा ले रखा है अर्जुन चलो चलो चलो देरी हो गई देरी हो गई चलो चलो चलो अर्जुन ने कहा प्रभु कहां गए थे गए थे भगवान ने कहा अरे अर्जुन मैं आ गया ना अब चलना तुम। तो। बोले बताओ तुम गए थे? मेरे जीवन युद्ध तो तो कहा अर्जुन, अब मैं आ गया ना, चल। बताना पड़ेगा कि आप कहा गए थे भगवान ने कहा मैं एक भक्त के यहाँ गया था भक्त के मुझसे बड़ा भक्त आपका और कौन आ गया किसके भगवान ने कहा अर्जुन मेरा एक भक्त है चेता चेता चमार मांस का विक्रेता है और हमेशा मेरे ध्यान में रहता है और मस्ती में ही मांस तोल के देता है जब कोई ग्राहक हाँ, कम तोलता है जब कोई ग्राहक कम, कम मांगता है तो भाव से उसको ज्यादा तोल के देता है और ज्यादा जो कोई मांगता है, है। उसको भाव से कम तोल के दे देता है बोले फिर बोले जब वो कम तोलता है ग्राहक मारते हैं ज्यादा तोलता है उसकी पत्नी मारती है तो अर्जुन ने कहा प्रभु कम है था है ज़्यादा तो मारती है ग्राहक मारते हैं हाँ है, आप वहां कर क्या क्या रहे थे थे ये सब तमाशा देखने के लिए गए भगवान ने रोते-रोते कहा अर्जुन मैं उसके तराजू पर बांध बनकर बैठा हुआ था भक्त जितने किलो का मांस मांगता मैं उतने किलो का ट बन जाता था मेरे भाई बहन है ना विशिष्टता मेरे प्रभु और हमारे भक्त भी ऐसे ही हैं हमारे भक्त भी ऐसे ही हैं कहते हैं प्रभु आपके पीछे पीछे हम चलेंगे जहाँ ले चलो चलोगे वहां चलेंगे चले चले। कहते हैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वही में चलो जहाँ जहा रख लोगे जहाँ नाथ रखी लोगे वही मैं रहूंगा जान जा, जा, ले चलोगे वही मैं चलूंगा जान ले चलोगे वही लूंगा हो हो ये जीवन समर्पित है शरण में तुम्हारे शरीवस तुम्हें प्राण प्यारे ये जीवन समरी पीती चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे शरी तुम ही प्राण प्यारे कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा जहां ले चलोगे वहीं ले चलूँगा जहां ले चलोगे आपने सुने आज, आज एक विशेष पर्व है जानते हो क्या आया हां हां पूर्णिमा भी है होली भी है। मेरे भाई बहन आप लोग आज होली जलाओगे कल धूल है होली खेलोगे जलाना है आज तो अपनी कुछ न कुछ बुराइयों को जलाना आपके जीवन की जो कमियां हो उनको जला जाना और फैलाना है तो प्रेम के रंग लोगों पर डालना होली प्रेम का त्योहार है भैया मैं तो एक बात हमेशा कथा में कहता हूं भैया होली किसे कहते हैं जो, जो मेरे गोविंद, गोविंद का होलिया वही होली है बाकी तो भैया होली है मारा। जो गोविंद, गोविंद का होलिया जो ठाकुर ठाकु का होलिया हो वही होली है लोगों को रंग लगाए गुलाल लगाए रंग किसी की आंख में नहीं डालें, किसी के ऊपर कुछ फेंका फेंकी नहीं करें मेरा देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है होली हो कल वृंदावन में धूल है हमारे यहां धूल बोलते हैं, हैं इसको तो कल भैया यहाँ भी कुछ होली का कुछ कार्यक्रम होगा है ना तैयार हो गया है ना रंगना है। कली कली कलिया कली।, कली चलो आज बहुत से भक्तों का चरित्र आप, आप लोगों ने लो सुना।, सुना मैं या कह रहा था ना कि आज एक विशेष दिन, दिन है होली है, है पूर्णिमा, पूर्णिमा है, है। और, और एनी अरे, अरे भैया अरे दुनिया, दुनिया वालों सुन, सुन, सुन लो आज चैतन्य महाप्रभु का जन्म, जन्म दिवस, दिवस भी है महाराज फागुन प्यारी हैरी कृपा से सब कुछ चलता तू सबका सब ते हित है तेरी कृपा से सब कुछ चलता तू सब का इतारी है शरण प्रभु की मिल जाए जो कुछ करना होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर है अद्भुत ते नजारा तेरे में, लाड़ी थी तेरे में। लाड़ी तेरे तो पर थी अद्भुत नजारा तीर परेशानी में लॉडिली अद्भुत नजारा तेरे परेशान बताओ आप बताओ इसका प्राश्चित कैसे करें, करें। किशोरी जी, जी ने कहा गोविंद अगर प्राश्चित करना चाहते हो सब तीर्थों में जाओ, जाओ। सब तीर्थों में स्नान कर आओ तब प्रभु ने कहा कि अगर हम सब तीर्थों में जाएंगे पीछे से हमारी मैया मर जाएगी तो कितना समय लगेगा आप साने में क्या होता है झोंकि तेरे भवन की कर रहे सब तेरता झोंकी कुंड हो गया और जब चैतन महाप्रभु जब आए महाप्रभु महा जब आए तूने सबसे पहले यही तो देखा राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन मधुर मधुर बाजे बृंदा महाप्रभु ने कहा हमारा ऐसे बृंदावों ने थम महाप्रभु देव आभु नौ नौब मैं बंगला चालू हो गया बोला महाप्रभु आए आज उन्हीं महाप्रभु का जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं महाप्रभु की बड़ी देन है प्रजवासियों पर बड़ी देन है इसलिए वृंदावन का और बंगाल का बड़ा संबंध है बड़ा संबंध है कहते हैं महाप्रभु जी आजी के दिन दे दे दे दे दे पूर्णिमा के दिन दे दे दे इनका प्रकट हुआ और जिस दिन और ये प्रकट हुए थे उस दिन, दिन चंद्रग्रहण था आपकी मां का नाम शचि था और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था बचपन से आप बहुत बुद्धि इनको, इनको लोग, निमाई लोग निमाई भी कहते हैं सुना होगा क्योंकि जन्म हुआ था इसलिए इनका नाम निमाई, निमाई और इनका, इनका रंग जो था वो गौर था इसलिए प्रेम से सब इनको गौरांग भी कहते हैं गौरांग भी कहते हैं और इनके बड़े भाई का नाम विश्व जी था विवाह करना नहीं चाहते थे पिता के पर विवाह कर लिया इनकी, इनकी पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था लेकिन जब ये कुछ दिन के लिए चले गए तो इनके वियोग में इनकी पत्नी ने प्राण छोड़ दिए लेकिन पिता के आग्रह पर महाप्रभु ने दूसरा विवाह किया जिसका नाम विष्णुप्रिया प्रिया बड़ी सात भी विष्णु का बड़ा अद्भुत चरित्र इनका मन भजन में लगता था ए नवद्दीप से गया आए बिहार बिहार में आकर ईश्वरपुरी नाम के एक महात्मा थे उनसे, उनसे इन्होंने कृष्ण नाम की दीक्षा कृष्ण नाम की दीक्षा इन्होंने दी एक बार नवदीप में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे मेरे भाई बहन महाप्रभु की देन हैं। है महाप्रभु ने तीन मंत्र इस कलिकाल के प्राणियों को प्रदान किए तीन मंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और दूसरा कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे एक मंत्र ये और दूसरा श्री कृष्ण चैतन्यो प्रभु नित्यानंदो श्री कृष्ण चैतन्यो प्रभु नित्यानंदो ये कीर्तन है ये तीन महामंत्र ये जो, जो हरे कृष्णा का मंत्र है हरे कृष्ण बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम, हम हरे कृष्ण से चालू करें कि हरे राम से चालू करें अब देखो जो वैष्णव लोग होते हैं <laughs> वो हरे राम से प्रारंभ नहीं करते वो हरे कृष्ण से प्रारंभ करते क्योंकि तो अगर आप, आप तो बिना नहाए धोए हैं स्नान नहीं किया है रस्ते में चल रहे हैं फिर भी आप लिए, लिए। महामंत्र बोल सकते, बोल सकते हैं खृ खृ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम किसी वो मंत्र पवित्र है पवित्र है कहते हैं कि एक बार ये हरे राम संकीर्तन चल रहा था कि वहां के काजी, काजी ने, ने हरिनाम संकीर्तन बंद करा दिया तब तो ये अपने सैकड़ों भक्तों को भक लेकर तो काजी ने के ने पास पहुंचे बाँच और काजी के घर में ही हरिनाम संकीर्तन हरि बोल हरिनाम संकीर्तन करने लग गए काजी तो घबरा गया इतने भक्तों को लेकर ही गए काजी ने प्रभु ने कहा कि तुमने तुमने हरिनाम संकीर्तन बंद क्यों कराया भैया अब नहीं कराऊंगा कर सकते हो इन्हीं के ही परिकर, परिकर के जिनका नाम नित्यानंद जिन्होंने महाप्रभु ने केशव भारती नाम के सन्यासी से सन्यास दीक्षा को लिया हाथ में दंड लिया था दंड लिया उन्होंने हाथ से कहते हैं नित्यानंद जी ने वो दंड को तोड़ दिया था और नित्यानंद जी दाऊ भैया के ही अवतार हैं नित्यानंद दाऊ भैया के अवतार हैं है। भाई इस चैतन दा महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन आप सुन लो तो आज आपकी पूर्णिमा हो जाएगी बहुत ध्यान देना भगवान ने ब्रज में लीला की नहीं गोपियों, गोपियों के अंदर दिव्य प्रेम दिप, रस और भगवान केवल गोपियों के प्रेम रस को देख सकते थे, थे। उसका अनुभव हम खुद नहीं कर पा रहे थे इस बात की टीस मेरे गोविंद के मन में थी कि इतना भाव गोपी भाव इतना प्रेम रस गोपियों में है किशोरी जी में है मैं गोविंद बनकर अनुभव कर, कर सकता हूं कि ये प्रेम है लेकिन इसका प्रेम का साक्षात्कार मैं नहीं कर सकता हूं मेरे गोविंद के गोबिंद मन में पीछ थी, थी। कि मैं करूं तो करूं क्या जो गोपी होता है गोपी ही उस प्रेम का अनुभव कर सकती है इसलिए भगवान ने सोच लिया भगवान ने सोच लिया कि आगे कलयुग में कलियुग में गोपी प्रेम को चखने के लिए मुझे गोपी बनना भी भी पड़ेगा और उसका आस्वादन, आस्वादन भी कर सकू इसलिए, इसलिए मुझको कृष्ण भी बनना, भी बनना भी पड़ेगा इसलिए, इसलिए चैतन्य चैतन महाप्रभु का अवतार जो हुआ राधा और गोविंद का सम्मिलित रूप ही महाप्रभु के रूप में आया है ये सम्मिलित रूप है क्यों इसको समझ लो दुनिया वालों इसको समझ लो इनके आने का ये प्रेम का अवतार है प्रेमा समर्थ प्रेम, ये प्रेम का अवतार है गोपियों के प्रेम गो को, को गो समझने समझ के लिए भगवान स्वयं गोपी बने स्वयं गोपी बने तो एक, एक सब सब इनको सब भगवान मानते थे लेकिन किसी ने तर्क किया कि भगवान नहीं है वो तो चतुर्भुज हैं लेकिन हमारे प्रभु ने षड़भुज होकर उसको दर्शन दिए जो लोग वृंदावन के जानते हैं राधा रामन मंदिर के सामने शडभुज महाप्रभु का मंदिर है उनकी छह बुझाए हैं शंख चक्र, चक्र तो ले रखा, ले रखा है और दंड कमंडल भी हाथ में ले रखा है कभी, कभी मौका, मौका लगे दर्शन ने ने करना राधा राधारण मंदिर के सामने हमारे आदरणीय श्री चैतन्य जी, आपके बहुत प्रेमी हैं, है ना महा महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की कि जब जगन्नाथपुरी में जब ठाकुर के लिए जब के रोते थे पूरा शरीर, शरीर इनका शिथिल हो जाता था प्रेम ले, में शिथिल हो जाता कोई जरा प्रेम की चर्चा कर ले ध्यान देना दुनिया वालों जब थोड़ी सी प्रेम की चर्चा कर ले तो ठाकुर बिल्कुल शिथिल हो जाता है कहते हैं एक बार की बात रुक्मणी ने देखो तो भगवान की माताएं तीन देव की यशोदा रोहिणी जी देवकी जी ने जी कौन सी लीला को देखा, देखा? जो मथुरा में और द्वारका में, में लीला हुई वो देवकी जी ने देखा ठीक है ना यशोदा जी ने कौन सी लीलाओं को देखा यशोदाओं जी ने केवल ब्रज की लीलाओं को देखा लेकिन रोहिणी जी एक ऐसी मैया हैं जिन्होंने भगवान की बजलीला को भी देखा और भगवान की मथुरा लीला को भी देखा और भगवान की द्वारका की लीला को भी देखा रोहिणी जी ने देखा तो भगवान की पत्नियों ने रोहिणी जी से कहा बोले मां हमने राधा रानी के बारे में बहुत सुना है बहुत सुना है कुछ उनके बारे में बताइए ना रोहिणी जी ने कहा कि मैं अनुभव कर सकती हूं लेकिन राधा जी के बारे, बारे में कुछ कर, कुछ तो बताइए तब कहा ठीक है हम बताएंगे एक काम करो बोले कृष्ण बलराम इस बात को सुन नहीं पाए अगर राधा के प्रेम को उनकी चर्चा को सुन लिया तो उनकी समाधि लग जाएगी उनको द्वार पर ही रोक दो तो बोले किससे कहें बोले बहन से बोलो ना सुभद्रा जी की ड्यूटी लगाई कि दरवाजे पे आप उनको रोक देना अंदर रर, राधा, राधा जी के प्रेम की, की, की तत्व की लीला चल रही है लीला, लीला का श्रवण हम लोग कर रहे हैं उनको अंदर आने मत देने रोहिणी जी ने राधा तत्व का विवेचन किया कि बलराम आने लगे सुभद्रा जी ने कहा रोक दिया नहीं जाने।, नहीं जाने क्यों, क्यों? अंदर कथा चल रही है हमको भी, हमको भी, जाने, भी दो। जाने दो बोले नहीं, नहीं जाने, जाने दें गेट पे ही रोक रो के रखा के लेकिन गेट, गेट तक दरवाजे तक, तक राधा तक, तक, के प्रेम, प्रेम, प्रेम की चर्चा मेरे प्रभु ने सुनी तो मेरे प्रभु का शरीर शिथिल होता चला गया और जब प्रभु का शरीर शिथिल होता चला गया प्रभु को देखकर दाऊ भैया का शरीर शिथिल होता चला गया दाऊ भैया को देखा कर, कर। तो सुबद्रा जी का शरीर शिथिल होता, होता चला गया, चला गया। अब, अब, अब, अब, अब कथा बंद कराई बड़ी मुश्किल से। देवर्षि नारद आए नारद ने होश में होश में जब प्रभु बोलाया तो प्रभु से कहा प्रभु आपका ऐसा दिव्य रूप हमने पहली बार देखा है प्रेम में आपके अंग बिल्कुल शिथिल हो गए प्रेम में अंग शीतिल हो गए हैं इस रूप का दर्शन तो दुनिया को करना चाहिए तो मेरे भाई बहन यही तीन रूप कन्हैया सुभद्रा जी और ताऊ जी ये भगवान का शिथिल रूप ही जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान है लंबी कथा है जगन्नाथ की चंदन की लकड़ी बहती राज जगन्नाथपुरी है आज आज महाप्रभु के चरणों में हम लोग वंदन करते हैं प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की आज जयंती है, है पूरा विश्व उनकी जयंती को मना रहा है उन्हीं के ही परिकर रूप, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ उन्हीं का ही परिकर है राधा रमन जी गोपाल भट्ट की देन है कथा आप सब लोग जानते हो मेरे भाई बहन गोपाल भट्ट जी के पास सालेग्राम साले की सेवा करते थे कहते हैं कि बाहर से कोई भक्त ठाकुर जी की पोशाक बांट रहे थे तो गोपाल भट्ट जी को भी पोशाक दी गोपाल भट्ट जी ने कहा कि मेरे तो ठाकुर जी नहीं है मेरे तो सालिग्राम है, तो है हम आपको दे जा रहे हैं आपकी जो इच्छा हो करना, रात भर कुटिया में भट्ट जी, जी रोते रहे अगर मेरे भी ठाकुर होते मैं भी उनका श्रृंगार करता बस रात भर रात भर रात भर, रात भर रोत रोते रहे और सुबह उठकर जम बस खोली है। हैं शालिग्राम जी को देखा है आए, देखा दे क्या, क्या? साले मैं मैं साख्या भगुवार, भगुवार, तो में से साक्षात भगवान राधा रमन प्रकट हो गए बोलो राधा रमु भगवान की जो वृंदावन में विराजमान है उनकी आप उनके रूप को देखो उनकी हंसी देखो न ले छीन लेन ले, ले हंस के ये मन सबकाएन शकीरी निमण छीन ले ये मन मेरो मेर छीन ले छीन ले छीन ले हसी के का ये मन सखीरी मेरो राधारमन राधारमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमणी मीरो राधा रमणी मेरो राधा रमन मेर राधा रमन मेरा राधा रमणी मीरो राधा रमणी चीन के सब ये मन सचिवी मेरो रमण भजन नहीं है ये मेरे राधारमण का स्वरूप है जो लोग वृंदावन में कथा सुन रहे हैं प्रजवासी लोग जो नित्य राधारमण की मंगला चाहते हैं का रूप कैसा है को देख कोटी चंदा जाए मुखड़े को देख कोटी चंदा लजारीट पे घटाए पारी जाए ज जादू या के जादू भरे तो नयन सखीरी मेरो राधा रमण के जादू या के जादू भरे तो नयन सखीरी मेरो राम हस्त के सब का ये मन जरखीरी मेरो राधारमण जिन्होंने राधारमण का दर्शन नहीं किया मौका लगे आ राधारमण जी का दर्शन करके आना ये जो मैंने बात बोली है ये सत्य से है आपको राधारमण जी दिखाई देगी आप लोग बैठ जाओ पतली कमर किंतु अंग है कठील पतली कमरी किंतु अंग है कठील अथिरोप अमृत है नैनानशील अथिरोप अमृत है नैनानशील यज्ञ नशीले किने थोड़ा बचपन है थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन सगी मेरो के सबकाई सब मन, मन सखीरी मेरो सामने खड़े होकर आंखें बंद कर लेते हैं यू अरे पगलो! ठाकुर सामने खड़े हो और तुम आंख बंद कर रहे हो अपने नेत्रों से ठाकुर राधा रमण की छवि को पियो पियो वो अभागे हैं जो राधा रमण जी के सामने खड़े होकर आंख बंद करके कर खड़े हो जाते हैं अरे आंख बंद करनी है तो घर में करो ठाकुर के सामने आंख खोली हो सोहे तो गले मालाजी फूल सोहे कली माला बैजती कामरिया काली और पटुका पसंदी कोबरिया तो कारी और पटिका पसंद यक पटिका पसंद या यज्ञ पेजनिया पारे चरण सची मेरा यज्ञ पे मेर रमन बिहारी राधा में करी रमन बिहारी तो की कि छागे है अति प्यारी की वन लागे है अति प्यारी है लागे के, राधा बिजरी के साथ शाम घन सी मेर राधा रमण राधा बिजरी चीन ले हंस के सब का ये मन सगी रे। कोटी, जाए खिकोटी चंदऊ घुंग रिल घट वारी घटाए जाए कुए के जादू आ जादू भरे दो नयन सखीरी मेर राधा रमणू हरी तो यन सखीरी मेरो राधा रमन। राधा रमण मेरा राधा रमणी मेरा राधा रमणी मेरो राधा रमणी छीन ल छीन ले, ले हंस के सबका सधीरे मेरोना भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था श्री माधवदास बाबा माधवदास बाबा भगवान का भजन करते, करते थे और, और, और संत सेवा, सेवा माधवदास बाबा के होती थी भक्तमाल में इसकी कथा बड़ी विस्तार से आती है माधवदास बाबा बाबा साधु सेवा संत सेवा सबसे प्रमुख सेवा थी कहते कहते हैं कहते हैं बाबा मधुकुरी ब्रजवासियों से लेकर आते थे मधुकुरी समझते हैं हुँ? हुँ? जो माधुकरी ब्रिजवासी के द्वार से ही ले जाए जा। माधुगरी जा। अब तो महात्मा लोग कम आते हैं ब्रिजवासियों तो के यहां पर लेकिन मुझे याद है मैं छोटा था, था, था। एक एक बाबा आते थे दोपहर में हमारे यहां बसवार पर खड़े होकर श्री, श्री राधे बोलते थे कि मुझे याद है कि रादे रादे रादे रादे रोटी पर, पर चावल दाल डालकर बाबा लेके जाते थे। जाए एक बार मैंने बाबा से पूछा बाबा आप कई दिनों से आई नहीं कई दिनों से आई नहीं कहा थे तो कहते हैं लाला मेरे पैर में फोड़ा हो गया इसलिए निकला ही नहीं से मैंने कहा बाबा फिर कैसे तो बाबा ने कहा कभी कभी माधोरी लेके जाता था मैं और जब कभी खाने का मन नहीं होता था तो रोटी को मैं थैले में रख लेता था तो दो चार, दो चार और, और थैले में, में कुछ रोटियां इकट्ठी हो गई थी तो बस जब भूख लगती तो रोटी को निकालता जमुना जल में ढोलता और थोड़ा राम रस मिलाकर ठाकुर को भोग लगाकर लगा मेरे पाल लेता था महाराज ऐसे महात्मा लोग जो माधुकुरी लेकर भजन करते हैं भजनानंदी महात्मा मेरे भाई, भाई बहन ठाकुर तो उन्हीं के यहां आते हैं ठाकुर उन्हीं के आते हैं जो अपने कृष्ण जीव जीव का नाम लेते रहते माता दास बाबा भजन करते थे जिनकी पत्तल के, पत्तल के आगे, आगे, आगे बासी बहुत बा, बा, बाद हुआ था, भजन चल रहा था मेरे भाई बहन स्वयं मेरे गोविंद टुकुर टुकड़ कर कर आते थे और बस बस चाहते थे कि बाबा का इशारा, इशारा मिले तो मैं उठाकर बाबा की पत्तल में से बासी भात उठाकर उठा खा लू महाराज ये उनकी जीवन, जीवन की साधना थी ऐसे बाबा बूढ़े हो गए बाबा के ऊपर कुटिया थी कुछ नीचे रहते रहते थे थे, थे। थे। बाबा ओप, थे. बाबा बाबा के पर जब को को एक बार की बात, पेट खराब हो गया उनको आधी रात को कई बार उठना पड़ता तब ऊपर से आवाज देते तो नीचे से विद्यार्थी भाग कर जाता बाबा तो हाथ पकड़कर लेके जाता और बाबा शौच इत्यादि जाते और जाने, जाने के बाद फिर स्नान कर फिर सोते थे विद्यार्थी लोग सेवा करते थे एक दिन रात को बाबा के पेट में दर्द हुआ पेट बहुत ज्यादा खराब था बाबा ने आवाज दी अरे लाला अरे लाला, अरे लाला, लाला। जब किसी ने नहीं सुनी नहीं। फिर कहा अरे, अरे लाला एक विद्यार्थी आया अरे देर कर दी दे, बाबा गलती है <laughs> चल, चल, चल चल हाथ पकड़कर बाबा को लेकर गया शौच कराया बाबा की लंगोटी धोई और, और बाबा, बाबा को लिटाया तो उस उस उस उस उस उस विद्यार्थी ने, ने कहा बाबा, बाबा अब आपको जब तो भी जरूरत हो तो बस, तो बस हल्के से आवाज देना मैं मैं आ जा। मैं आ जा आ जा अंधेरा था ठीक है लाला आ जाइए जा। अगले दिन जब बाबा को फिर कष्ट हुआ आवाज दी नहीं कि वो विद्यार्थी आ गया अत तो विद्यार्थी रोज बाबा की सेवा करता बाबा की लंगोटी धोता बाबा की लंगोटी धोता बाबा को मालिश करता लंगोटी करता बाबा को दबाता की सेवा करता बाबा कुछ दिन में ठीक होती एक दिन बाबा ने कहा चोरी लाला हमने आपको पहले कभी देखा नहीं तू कब से आयो है बाबा मैं नयो आया हूं मैं नया नया आया हूं लेकिन उस, उस बालक, बालक का इस पर्षे, पर्षे। बाबा, बाबा को बड़ा, बड़ा अच्छा लगता था बाबा बोले तू रात को आवे सुबह कहा चलो, चलो जाए बाबा मुकू बहुत, बहुत काम, काम है ना? ना। मैं, जब तू बुलावेगा बाबा तब आ जाऊंगा एक दिन बाबा की दिन में तबीयत खराब हो गई तो वो ही विद्यार्थी आया बाबा, बाबा को लेकर गया, गया और बाबा, और बाबा को लंगूठी धोई सेवा, सेवा की और, और, और आज, आज अंधेरा, अंधेरा नहीं था आज उजाले, उजाले में बाबा ने, ने उसके मुंह को देखा हाथ पकड़ा हाथ पकड़कर बाबा ने कहा सच सच बोल तू है कौन तू है कौन सच, सच बोल तू कौन बोल है बाबा बाबा सच सुनना, सुनना चाहते हो? मैं, मैं और, और कोई नहीं और कोई नहीं।, नहीं आप, आप को ही नंद को लाला मैं गोपाल हूं गोपाल तू हां बाबा माधव दास चरणों में गिर पड़े चरणों में गिर पड़े मेरे मन को आपने साफ किया मेरी लंगोटी आपने धोई, शरीर की सेवा भी आप करते थे मुझे अधम की कुछ की। प्रभु एक बात करूं बात आपसे बोलो प्रभु आपका भगवान हो आप सब कुछ समर्थवान हो आप सब, सब, सब कुछ मेरे इस रोग, रोग को आप दूर भी कर सकते थे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे रोग को दूर करना लेकिन फिर भी आपने सेवा की क्यों प्रभु क्यों भगवान ने कहा बाबा ये तो विधि का विधान है आदमी को तो भोग नहीं पड़ेंगे अवश्यमेव गीता का सिद्धांत भी है जो कुछ व्यक्ति ने कर्म किए हैं उसको भोगना पड़ेगा उसकी कर्म की गति मैं भी नहीं डाल सकता ना ना मैं भी नहीं डाल सकता हाँ तो आप, आप, आप, आप दुनिया वाले तर्क करेंगे जब जो भोगना भोग है वह जो भोगना ही पड़ेगा तो भगवान की भक्ति हम करें तो करें, करें क्यों जब कष्ट ही सहन करना है तो भगवान की भक्ति हम क्यों करें मेरे भाई बहन भगवान केवल इतना काम कर देते हैं भक्ति का प्रभाव इतना होता है कि जहां तलवार लगनी थी वहां सुई से ही काम भगवान चला देते हैं यह प्रभु की विशेषता है ये प्रभु की विशेषता है समय निकाल निकालते कर्म की गति तारे नहीं डरे मेरे भाई बहन अवश्य भोगना पड़ेगा जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा मेरे भाई बहन भोगना पड़ेगा जो, जो अच्छा करेगा तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है और, और जिसने कभी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा पूरी कायनात लग जाए उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता ये बात बिल्कुल सत्य है अगर तुमने किसी को चीट किया है किसी को धोखा दिया है किसी को गाली दी है तो मेरे भाई बहन तुम्हारे साथ में बुरा होगा कोई रोक नहीं सकता हाँ। तुमने मन से वचन से वाणी से कर्म के द्वारा ना तुमने कभी किसी का बुरा चाहा है ना कभी बुरा किया है मेरा दावा है भक्तमाल को साक्षी मानकर कहता हूं भक्तमाल को मैं साक्षी मानकर कहता हूं का नहीं हो सकता तो मेरा यहां भक्तों से निवेदन रहेगा कम से कम एक एक भक्तमाल आप लोग ले जाए अपने घर में रखें इसका पूजन करें जब कभी मन करे आप पढ़े आप, आप उपहार भी दे, दे सकते हैं भक्तमाल, भक्तमाल के रूप में बोले भैया हम वृंदावन गए थे क्या लाए भी हो बोले भैया पेड़ा बेड़ा तो नहीं लाए हम कहा था गुरु ने कि भक्तमाल लेके चलो हम आपके लिए भक्तमाल लेके आए हैं आप भी पढ़ो और शाम को जब बच्चे आए सबको बैठा एक भक्त की कथा रोज सुना दिया करो मेरे भाई बहन जीवन में बच्चों और पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा यी कथा यी ये रका रका। एक कथा भी एक भक्तमाल के छप्पे भी हम पढ़ लेंगे कल्याण हो जाएगा। भक्तमाल को घर में रखो इसकी महिमा भागवत से कम नहीं है क्योंकि भक्तों के चर्चर हैं इसके अंदर क्योंकि ये कथा भगवान, भगवान सुनते हैं भगवान, भगवान को प्रिय है भगवान ने कहा माधवदास माधव दास तुम भगवान का भजन करो और जब कभी तुमको लगे कि मेरी जरूरत है मैं तेरे पास आऊंगा मैं तेरे पास आऊंगा आज, आज के युग में युग दुनिया, दुनिया वाले, वाले कथा सुन रहे हो, हो। आपको आप ऐसा लगता होगा हो कि ऐसा, ऐसा कोई होता है क्या, क्या? ऐसा, ऐसा, ऐसा कुछ कभी होता है कि पहले कभी होता होगा मेरे भाई बहन आज भी होता है आज भी होता है जो ठाकुर को सच्चे दिल से सच्चे दिल से ठाकुर की अर्चन सेवा करते हैं ठाकुर के चरणों में बैठा हूँ मेरे हाथ में माला लगी हुई है भक्तमान ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है इसको साक्षी मानकर मैं कहता हूं भगवान हम भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं एक छोटी सी घटना में आपको बताऊं, शायद, शायद मैंने कभी जिक्र भी, भी किया होगा भी मुझे याद आ रही है तो, तो बता देता था था हूं पिछले साल की बात तो है।, तो है मैं सालिग्राम की सेवा करता हूं भैया के दर्शन करना कभी घर में बड़ी यात्रा चल रही थी ठाकुर जी पर पुष्प तुलसी अर्चन होती है ब्रिजवासियों का नियम है सभी घर का नियम है हमारे घर का भी नियम है।, है कि ठाकुर जी के प्रसाद एक पुष्प वो पैरों में नहीं लगे इसलिए यमुना जी में डाले जाते हैं लेकिन अब तो ये सब बैन हो गया है अच्छी बात है यमुना में गंदगी नहीं होनी चाहिए लोग दुनिया भर गंदगी यमुना में डालते थे हमेशा, हमेशा से डलता आ रहा है तू तो शाम, शाम को ठाकुर जी से फूल उतारे जा रहे, रहे थे।, थे माताजी से, से गलती हो गई अंधेरा था चश्मा नहीं लगा, लगा रखा था जब फूल, फूल हटाने लगी तो साथ में सालेग्राम जी भी आ गए और जो फूल जो जमुना जी में फेंकने वाले थे उनमें सालेग्राम जी भी डाल दिए और लड़के से कहा कि थैली है जमुना जी में वो थैली को जमुना जी में फेंकाया सवेरे जब मैंने स्नान कर ठाकुर सेवाग्र जब मंदिर में, में पहुंचा तो सिंहासन खाली था ठाकुर नहीं थे मैंने पूछा साले सालेगराम जी कहा चले गए तो वृंदावन तो में चूहे मुझे लगा कि शायद कुछ ने गिरा दिया होगा लेकिन देखा नहीं मिला तो फिर याद आया कहीं गलती से जन्ना जी में तो सालेग्राम नहीं चलेगी मेरा रोज का दो नियम है मेरे भाई बहन ठाकुर सेवा के बाद जब वृंदावन में रहता, रहता हूँ गौ सेवा, सेवा करता हूँ गैयाओं को स्नान कराना गैयाओं को अपने हाथ हाँ से, से रोटी, रोटी, रोटी खिलाना, खिलाना मेरे मुझे अच्छा लगता है रोज में गैयाओं को प्रणाम करने जाता हूँ अपनी गौशाला में मैंने गैया पर हाथ फेरा रोटी खिलाई और खिलाकर यही कहा गोपाल की प्रिय गऊ माता ठाकुर जी चले गए हैं गुस्सा होकर अगर जीवन में जीवन कभी भी, भी कुछ, कुछ किया, किया हो उनकी सेवा की हो ठाकुर तुम लौट के, के आ जिस, जिस लड़के ने जमुना जी में उस थैली को फेंक कर आया था वो जब यमुना जी लेने गया आप यकीन मानना वो थैली और सालिग्राम जी उस थैली के ऊपर बिल्कुल किनारे, किनारे पर फूल पर के अंदर रखे हुए थे पिछले साल की घटना ठाकुर जी लौट के आए आए ठाकुर हमेशा साथ में रहते हैं साथ में रहते हैं और भैया वृंदावन तो भगवान के भक्तों का गढ़ है और आप लोग बड़े बड़े भागी हो जो बाकी भैरी के चरणों में बैठकर उस दिन विभक्तमान कथा का आस्वादन कर लोग लो मुझे भागवत के लिए कहते हैं महाराज हमारे हमारे गांव में हमारे शहर में आप भागवत करने आओगे राम कथा करने आओगे जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा कल कुछ भक्तों ने कहा कि गिरुजी भागवत तो हमने बहुत सुनी है आप हमारे यहाँ देखो भक्तमाल की महिमा से ही है। आपको भक्तमाल सुनना हो तो भैया वृंदावन में आ जाना मुझे अच्छा लगता है ब्रिजवासियों के बीच में कथा का श्रवण कराना हाँ मैंने कि आप कभी भागवत के लिए रामकथा के लिए राम मुझे, मुझे अपने शहर, शहर गांव में बुलाओगे बहुत से लोगों को संकोच होता है कि टीवी पर, पर आते महाराज हमारे गांव में कथा करने, करने आएंगे कि नहीं आएंगे मैं कहता हूं ऐसा मत सोचो मैं हाथ में माला लेकर कहता हूँ आपसे जो जिसकी भावना कथा सुनने की है मुझको ऊपर भी बुलाए कर कथा सुनाने के लिए मुझके पास कथा सुनाने के लिए पहुंच भगवान के भक्त रूप सनातन गोस्वामी ध्यान देना मेरे भाई बहन में ध्यान देना रूप ोस्वामी छोटे थे सनातन गोस्वामी बड़े थे इनकी परंपरा भी बंगाल की परंपरा थी धन की कमी नहीं थी लेकिन कृष्ण प्रेम फूट फूट कर भड़ा था दोनों भाइयों चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से रूप और सनातन ये वृंदावन की ओर चलने लगे महाप्रभु ने महाप्रभु ने, महाप्रु ने चलने लगे इनसे एक बात कही आप वृंदावन जा रहे हो हाँ भैया आगे आ जाए आप वृंदावन जा रहे हो हाँ। एक, एक काम, काम करना, करना उन्हें पूछा महाप्रभु कौन सा काम करें? करें देखो, देखो जो, जो, जो, जो ब्रज, ब्रज में बास करना, करना चाहते हैं वो लोग भी ध्यान दें महाप्रभु ने कहा ब्रिज में जाना एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा रात मत रहना ठीक है महाप्रभु महाप्रभु ने कहा ब्रिजवासी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाना लेकिन बार बार उसी घर में मत जाना वहां के ब्रजवासियों से ज्यादा बात मत करना ठीक है यमुना में स्नान करना और पीछे मुड़कर बद है? उन्होंने कहा महाप्रभु आप, आप हमको ये सब, ये सब करने सब के लिए क्यों मना कर रहे हो तो महा चैतन महाप्रभु ने रो कर कहा तुम एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा रात बिताओगे वो, वो पेड़ से तुम्हारी मृतता हो जाएगी तुमको रो रो कर वो कृष्ण कथा सुनाएगा ब्रिजवासियों की एक द्वार पर बार बार, बार जाओगी उन ब्रिजवासियों से तुम्हारा मिटता हो जाएगी ब्रिजवासी द्वार पर बैठाकर कृष्ण कथा सुनाएंगे उनसे तुम्हारा अगर मेल मिलाप हो गया तुम्हारा वचन छूट जाएगा तुमको वो कृष्ण कथा सुनाएंगे इसलिए उनसे ज्यादा बात मत करना जब चलने लगे रूप सनातन तो महाप्रभु ने कहा अरे सुनो सुनो सुनो एक बात मेरी और सुन लो एक बात मेरी और सुन लो तुम लोग ब्रिज में जा रहे हो एक पीढ़ी के नीचे ज्यादा लाभ बताना ब्रिजवासी के द्वार पर बार बार, बार भिक्षा मांगने के जाना उनसे ज्यादा मेल मिलाप करना तुम्हारी इच्छा हो चौक उतना ब्रिज में जाकर लेकिन ब्रिज को छोड़कर बाहर मताना बाहर मताना ब्रज ब्रज जिए उखाने जे कृष्ण भक्तिर प्रचार अपना अमी अपना के आज्ञा दी वृंदावन जिये गोपेश्वर मंदिर काचे अपनी उखाने बोसे रचना कहा रघु गोस्वामी से कहा महाप्रभु ने कि वृंदावन में गोपेश्वर मंदिर के पास में जाकर ग्रंथों की रचना कर रघु गोस्वामी जी ग्रंथों की रचना करते थे गोस्वामी जी नंदगांव में नंदगातन गोस्वामी जी नंदगांव नंद में नंद नंद दे। देखो, देखो। पावन सरोवर है वर, वर, वर। कहते हैं कि एक बार, बार उनने सुना एक दिन सुना कि सनातन गोस्वामी जी भजन करते करते करते करते इतने भाव में आ कि तीन दिन तक, तक तीन दिन तक कुछ खाया पिया गया तीन दिन तक कुछ खाया पिया नहीं बेसुक पड़े थे मेरे भाई बहन जिस जिस दुनिया की परवाह जिसकी परवाह दुनिया वाले नहीं करते हैं उसकी परवाह तो केवल कोवन मेरे गोविंद ही करते हैं भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन ये कभी सहन नहीं कर सकते कि मेरा भक्त तीन दिन से भूखा प्यासा प्यास कृष्ण लीला में इतने इतने इतने डूब गए कि मेरे भगवान को स्वयं आना पड़ा भगवान आए बाबा हाँ बाबा लेके चुप खा ले बाबा के खा ले आंखें खोली प्रेमी से अश्व बिंदु बह रहे थे क्योंकि वो तो हमेशा ठाकुर की लीला का दर्शन करते थे कौन आंख खोल के देखा आंख खोल के, के देखा लाला तू तो कौन तो है कौन है तू तो ते ते ते। बाबा जानना चाहो मैं कौन हूं बोले हाँ मैं, मैं नंदू को छोरा हूँ देखो मैं नंदू को छोरा हूं अच्छा बाबा हम लोग, हम लोग चार, चार भाई हैं अच्छा हाँ चार भाई हो तुम बोले हाँ।, हाँ बाबा बताऊ हलाला बता बोले एक बलदेव एक हरिदेव एक, एक, एक केशव देव, देव। और मैं गोविंद देव हरिदेव दान घाटी जी केशवदेव मथुरा में दर्शन किए होंगे बलदेव दाऊ भैया बलदेव दाऊ भैया और मैं स्वयं गोविंद स्वयं गोविंद बाबा, बाबा अब तो खाना अब तो खाना बाबा, बाबा को खिलाया है आ जो, जो नंद रानी कन्हैया के, के पीछे पीछे, पीछे लेकर भागती हाँ, है लाला माखन खा ले लाला, रोटी खा ले आज, आज वो नंद नंदन नंद, नंद, नंद, गोविंद जो है आज अपने हाथों से हात अपने भक्तों को खिला रहे हैं बाबा खाले खा ले खा ले उनकी चंच स्मृति थी।, थी कहते हैं सनातन, सनातन गोस्वामी जी गुश्वानी को एक बार स्वप्न हुआ, हुआ। स्वप्न दिया ठाकुर मदन मोहन जी ने सप्न दिया बाबा मैं मथुरा में परशुराम चौबे के यहां पर हूं मुझको लेकर आओ मुझको लेकर आओ बाबा भिक्षा मांगने के लिए मथुरा गए और रोज रोज चौबे के यहां आते और झांक के देखते कि अंदर ठाकुर कहां है घर गर की मैया से पूछा आपके घर में कोई ठाकुर है आपके घर में कोई ठाकुर है उसने झिल्ला कर कहा बोले जब से ये ठाकुर आए हैं हमारा सब कुछ छिन गया है हम बड़े परेशान हैं मानसिक रूप से हमको पीड़ा हो रही है ठाकुर दिखाओ देखा मदन मोहन जी थे तो सनातन गोस्वामी ने कहा अरे ये बड़ा छलिया है ये बड़ा छलिया है इसने आपका भी लूट लिया इसने सब कुछ मेरा भी लूट लिया मैं लगोटी बांध कर घूम रहा हूं केवल इसकी वजह से घूम रहा हूं हथ हाँ ने कहा कि अपने ठाकुर को मुझको दे दो बोल भैया ले जाओ घर से आपत ले जाओ आपत ले जाओ तो सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी, मोहन जी को लेकर आए जो वर्तमान, वर्तमान में इस समय बोलो ना करोली में मदन मोहन जी कहा है करोली में इसका मंदिर बना। कहते हैं किसी व्यापारी की नाप। जो वृंदावन में मंदिर है वर्तमान में किसी किसी किसी व्यापारी की नाप फंस गई जमुना में तो मान लो भगवान ने छोटे से रूप में बच्चा बनकर कहा सनातन, सनातन गोस्वामी का नाम, का नाम लो तुम्हारी नौकर निकल जाएगी जाए। तुम्हारी नौका निकल जाएगी और बस, बस नाम लिया नौकर निकल, निकल गई और ठाकुर की आज्ञा से, से उसने मंदिर का निर्माण किया कपूर ठाकुर कपूर ठाकुर एक बार की बात रू गोस्वामी जी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे नित्य राधा से परिक्रमा, परिक्रमा लगाते लगाते जब जब कुसुम सरोवर पे आए एक बार राधे राधे बोलो जब कुसुम सरोवर पे आए और वहां पर आप जानते हो उद्धव जी की तपस्तली है उद्धव, उद्धव जी आज, आज भी वहां पर भजन, भजन बेद बेद करते बेद हैं उद्धव जी कसूर स्वरूप आकर जो, जो वहां पर, पर, पर, पर, पर बैठे आहा उन्होंने राधा गोविंद की प्रत्यक्ष लीला का दर्शन किया और जानते हो वो लीला क्या थी दर्शन कर रहे हैं लीला, लीला ये थी कि फूलों की।, की फूलों की झुग्गी झुग्गा समझते फूलों का गुच्छा लड़के हुए थी। थे फूलों की डालियां थी किशोरी जी कहते हैं हे गोविंद ये हमको फूल तोड़ के ना बोले आप फूल तोड़ लो तो किशोरी जी उछल उछल कर फूल तोड़ रही लेकिन हाथ में नहीं आ रहे तो भगवान बोले अच्छा एक काम करो तो मेरे कंधे पर, पर आ जा, जा। मेरे कंधे पर आ जाओ तो तू तो किशोरी जी, जी को जी अपने कंधे पर, पर चढ़ाया एक हाथ से किशोरी जी ने, जी, ने उस, उस पेड़ की डाली को, को पकड़ा को है और एक हाथ से फूल तोड़ रही हैं सोच सकते हो कितनी अद्भुत झांकी होगी और जब पकड़ रखा था नीचे से हमारे ठाकुर निकल गए नीचे से ठाकुर निकल गए हाहा हा स्वामी इस लीला को देख रहे थे और देखती उनको हंसी आ गया देखती उनको हंसी आ गई जैसे हंसी आई इतने में क्या हुआ कि आंखों से भगवान की, की वो लीला, लीला की छवि गायब हो गई सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया, गया। कि प्रभु की लीला का, की का मैं दर्शन तो कर रहा था तो और आंखों से वो छवि उजल हो गई गायब हो गई छवि गई तो गई कहा देखो नियम है, है। नोट, नोट कर लो दुनिया वालों आपको, आपको जो, जो आध्यात्मिक जगत, जगत में जो अनुभव होते हो हैं है। उन अनुभवों को सार्वजनिक नहीं, नहीं करना नहीं चाहिए बहुत से लोग कहते हैं हमको भगवान देखे हमने दर्शन किया ये किया ठीक है लेकिन उसको प्रचार नहीं करना चाहिए नियम यद्यपि रू कहते नहीं लेकिन, लेकिन समस्या, समस्या आ गई उन्होंने अपने बड़े, बड़े भाई।, भाई सनातन, सनातन गोस्वामी जी से कहा हा, हा, हा, कि मैं ठाकुर का दर्शन हा, हा, कर रहा था ऐसे ऐसी लीला को मैंने देखा लेकिन अचानक मुझे हंसी आ गई और वो लीला अंतरध्यान हो गया मैं दर्शन नहीं कर पाया क्या कारण है तो सनातन गोस्वामी ने कहा हो सकता है हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा किसी वैष्णव का अपराध आ गया तुम्हारे, तुम्हारे द्वारा किसी वैष्णव का अपराध हो गया हो, हो, हो, हो। वैष्णव अपराध मैंने तो कोई तो अपराध किया, किया नहीं है लेकिन बिना वैष्णव अपराध के बिना वैष्णव अपराध के ठाकुर की लीला, लीला का अदृश्य होना असंभव है। अब अब कैसे अब अब पड़े कि, कि क्या अपराध हुआ तब सनातन गोस्वामी ने कहा रूप एक काम करो बोले क्या सारे महात्माओं को भोजन दो। भंडारण में सबको बुलाओ और जो नहीं आएगा समझना उसी का अपराध तुमसे हो गया जाते आश्रमों में बोले आपको हमारे पर बोले जरूर आपने आपने बुलाया बुलाया तो क्यों नहीं आएंगे? आपने बुलाया, क्यों नहीं नहीं आएंगे आएंगे में जाते महात्माओं से कहते आपको रसोई पाने के लिए आना है सब लोग पाने आते कोई कहते कि भैया बारह बजे तो नहीं आ पाएंगे एक बजे तक हम आ पाएंगे अच्छा एक बजे आ जाना कोई आपत्ति लेकिन आना जरूर हाजी जरूर लगनी चाहिए आप सबको सब निमंत्रण दिया गया, गया। सब बोले सब, सब आएंगे आप जानते, जानते हो क्या, क्या हुआ ध्यान देना गड़बड़ कहां हुई थी जब कुसुम सरोवर पर गए निमंत्रण देने के लिए वहां पर एक महात्मा रहते थे महात्मा लंगड़े महात्मा थे और थोड़े, और थोड़े काले भी, भी थे और थोड़े, थोड़े से उनका शरीर भी विशाल काय था तब, तब, तब रघु गोस्वामी ने कहा हा, हा, हा, आपको हमारे यहां पर भात था वर्जुन ने अपना के आस्ते हो गए नंगड़ा महात्मा बोला मैं तुम्हारे यहां आऊंगा क्यों तुम मुझको देखकर हंसते हो मी ने कहा मैं और आपको देखकर हंसा बोले हाँ उस दिन आप कृष्ण पर खड़े हुए थे मुझको देखकर आप हंस रहे थे आ रू गोस्वामी समझ गए कि अपराध कहाँ हुआ गोस्वामी ने बताया कि मैं भगवान की लीला का दर्शन कर रहा था झा की दर्शन कर रहा था ठाकुर जी निकल गए राधा रानी लटकी रह गई इस दृश्य को देखकर मुझे मुझे हंसी आ गई और उनके वो, वो, पीछे वो महात्मा खड़े हुए थे महात्मा को लगा कि ये बोलो, बोलो हमारे ऊपर हंस रहे हैं रु गोस्वामी ने कहा हमसे गलती, गलती हो गई हम आपके ऊपर नहीं हंस रहे थे फिर भी, भी मुझसे वैष्णव अपराध हुआ है आपके दिल को मैंने झुकाया है चरणों में गिर पड़े चरणों को पकड़ लिया मुझे आप क्षमा कर दो अगर मुझसे गलती हो गई उस लंगड़े महात्मा ने देखा इतने बड़े महात्मा मेरे चरणों में गिर पड़े हैं वो भी उनके चरणों में गिर पड़े दोनों एक दूसरे को हिला उठाया है गले लगाया है दोनों महात्मा रोने लग गए रोने लग गए मन के मेले समाप्त हो गए जैसे आंखों से अश्रु निकले हैं तो रुगोस्वामी ने भगवान की लीला का दर्शन चालू कर दिया मेरे भाई बहन भक्तमाल का एक सिद्धांत है अपना भगवान कहते हैं मेरा बात कोई कर दे मुझे मंजूर है लेकिन, लेकिन अगर कोई मेरे, मेरे, भक्तों मेरे भक्तों का अपराध कर दे मुझको वो सहन जो लोग ब्रज में आते हैं वृंदावन में आते हैं कभी भूल कर भी तीर्थ का ब्रजवासियों का संतों का अपमान नहीं करें से लोग बस आते, आते हैं मंदिर में दर्शन करने जाते, जाते हैं बोले महाराज आप आपके में तो आप तो बड़ी गंदगी रहती है महाराज अरे, अरे गंदगी की ब्रिजवासी गंद नहीं करते ब्रिजवासी तो आप लोगों, लोगों की गंदगी को साफ करते जो तुम खा के दोनों और कुल्ले नाली में फेंक के आते हो ब्रिजवासी लोग ही तुम्हारे झूठे कुल्लों को और भल्लों के दोनों को उठाकर तुम्हारी नाली को साफ करते हैं साफ करते हम, हम तुरंत, तुरंत निंदा, निंदा करने पर आमादा हो जाते हैं है है भैया किसी भी तीर्थ की निंदा नहीं, नहीं करो। खास तौर से ब्रिज में आकर ब्रिजवासियों की निंदा ना करो। निंदा ना करो भगवान को सब कुछ मंजूर है लेकिन कुछ ब्रिजवासियों की निंदा करे भगवान को मंजूर नहीं है फिर क्षमा नहीं मिल सकती आपको किसी वैष्णव का अपराध हो जाए देखो मुझसे कोई पूछता है ना महाराज हमसे अपराध हो गया अपराध हो गया है तुम्हें तुम्हें चूर्ट चूर्ट तो वृंदावन में आओ साधु महात्मा का भंडारा लगाओ सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे महाराज जो लोग वृंदावन के जानते हैं शाम सुंदर मंदिर में अपराध हो गया था कथा तीर मुरारी की मैंने कभी आपको पहले सुनाई थी अपराध हो गया था तो कहा तो कि अपराध की पूर्ति कैसे हो, हो, हो तो कहा कि कहां तुमको दंड दिया जाता दिया है, है, है, है तो बोले दंड के रूप में हम क्या स्वीकार करें बोले आपको दंड के रूप में भंडारा करना होगा दंड के रूप में भंडारा करना होगा और उसको दंड उस सब के रूप में राजा श्याम सुंदर मंदिर में हर साल वहां पर उत्सव होता है वृंदावन की श्याम सुंदर मंदिर में तो मेरी कहने का तात्पर्य इतना है मेरे भाई बहन रहे वैष्णव अपराध से बचो वैष्णव अपराध से बचो और हो सके तो वैष्णवों उन रोगियों में उन अपाइजों में उन असहायों में भगवान का दर्शन कर भगवान का, का दर्शन करो का ouais और मेरे प्रभु प्रसन्न प्रसन तब, प्रसन तो प्रसन तब, तब होते हैं जानते कब होते मेरे प्रभु प्रसन्न तब होते हैं जब कोई जब भगवान, भगवान के भक्तों की सेवा करता जब कोई भगवान के भक्तों की सेवा करता है और आज भैया मौका भी है समय भी है होली का पावन पर्व भी है और आज इस पावन पर्व पर नारायण सेवा, सेवा संस्थान आज खड़ा है उन हजारों लाखों पीड़ित बच्चों को लेकर खड़ा हुआ है हजारों बच्चे आज आस लगा कर बैठे हुए हैं कि हमारा ऑपरेशन हो और हमारा समय जल्दी आए और क्योंकि एक लंबी वेटिंग लिस्ट है छह महीने में साल में साल वर्ग की वेटिंग चल रही है बच्चों को आज जो बच्चे, बच्चे पोलियो से हैं पैर खराब है दिखाने जाते हैं। में उनको साल दो साल, दो साल, दो साल वाल, वाल की डेट मिलती है कि तब आना सोचो दो साल तक बच्चा अगर आपकी सेवाएं पहले आप पहुंच जाए तो हो सकता है उनकी वेट लिस्ट कम हो जाए मेरा हाथ जोड़कर सबसे निवेदन रहेगा निवेदन रहेगा अपनी अपनी कुछ कुछ सेवाएं इस संस्थान को प्रदान करें होली का उत्सव तभी हम लोग मनाएंगे और मुझे विश्वास है आप दोगे और वो, वो कमली बाला वो कमली वो बिहारी जो सब, सब, सब पर कृपा करेगा।, करेगा और उसकी कृपा तो बरस रही है उसकी कृपा का झूमर तो लटका ही रहता है आप जानते ही हैं है कि नहीं है कि नहीं कमली वाले की महफिल सजी है पूरी वाली की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है पूरी की महिला सजी सबको महसूस ये हो रहा है सबको महसूस ये हो रहा है उनुणा भरी है उनुणा भरी है कमले वाले की महफिल सजी है का झूमर सजा है उनकी बहस्वत का झूमर सजा है सबको महसूस ये हो रहा है सबको महसूस ये हो रहा है उनकी आतों में करुणा भरी है उनकी आँखों में करुणा भरी वाले की वाले महफिल महफिल सजी सजी है दिक दिक वाले की है एक बाबा बाबा आगे बट आगे लेके बाबा ताली, ताली बजाओ की महफिल सजी है उंगली वाले की महफिल सजी है की महफिल सजी है उनकी रहमत का झूमर सजा सबको महसूस ये हो रहा है सबको महसूस हो रहा है। सुनिया गाँव में अरुणा भरी है उनकी में करुणा भरी है। कमले वाले की महफिल सजी है तो अपना समझ के तुझको अपना समझ के मैंने भोगा तुझको अपना समझ के मैनी मा तुझको अपना समझ के मैंने तो दुनिया पड़ी है वाले की महिल सजी है वाले की सजी है उनकी, उनकी रहमत का झूमर सजा है उनकी रहमत का झूमर सजा है सबको महसूस हो, हो रहा है सबको महसूस हो रहा है उन गो में गरुणा है उनकी आंखों में करुणा भरी, कमली वाले की मैपिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की मैपिल सजी है कमली वाले की मैपिल सजी है मेरी झोली कार भर दो मेरी झोली सब लोग झोरी पसारो सरकारी भर दो मेरी झोली भी सरकार भर दो मेरी झोली भी सरकारी भर दो आपने सबकी झोली भरी है कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है उनकी रहमत का झूमर सजा है उनकी रहमत का झूमर सजा है सबको महसूस ये हो रहा है हो रहा है, उनकी सुग में करुणा भरी है उनकी आँखों में करुणा भरी है, कमली भक्तमाल की भक्त साधु संत सेवा पर जोर देते हैं आज हम सबका खासतौर से मेरा परम सौभाग्य है हमारे वृंदावनों के परम संत पूज्यपाद बाबा बलराम जी हमारे बीच में पधारे हैं संत सेवा ब्राह्मण सेवा ब्रिजवासी सेवा अगर देखनी हो तो बाबा, बाबा के यहां जाके देखो देख। मैंने कल सहजभाव से विनती की हाँ लाला जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा ऊपर से मैंने मना किया फिर भी नीचे तक छोड़ने के लिए बाबा आए आप लोग आप लो जो कथा सुन रहे हो भक्तमाल की, की, की, की मुझसे आज कोई पूछ रहा, रहा था कि महाराज इसका फल हमको क्या मिलेगा मेरे भाई बहन अब भी सोच रहे हो कि फल क्या मिलेगा ऐसे संत आकर दर्शन दे रहे हैं इससे बड़ी बात की हो सकती है हो सकती क्या क्या मैंने आपसे कहा कि मैं शालेराम की जो सेवा करता हूं तो वृंदावन में सर्दी पड़ी तो सूखी तुलसी चढ़ाने को मिलती थी।, थी तो मैं कल बड़ा परेशान था मैं कल बड़ा, बड़ा परेशान था कि ठाकुर पर, पर तुलसी नहीं, नहीं, नहीं मिल रही वृंदावन में सूखी तुलसी है तो जब मैं कल गया तो बाबा बोले भैया भक्तन से कह रखिए बहुत तुलसी आई हुई है ठाकुर सेवा को तुलसी चाहो तो ले जाओ इतनी सारी तुलसी दे दी आज ठाकुर पर तुलसी सेवा की मैंने पूर्णिमा के दिन ये, ये, ये, ये हमारे बीच पधारे बाबा इनका आशीर्वचन में हम, हम, हम, हम अब, अब सबसे मिलेगा सनातन सब गोस्वामी से एक वैष्णव अपराध हो गया जाने में अनजाने में भी अपराध हो गया था तो वो कृष्ण भक्ति में बाधित है मेरे भाई बहन चेष्टा करो जीवन में कभी किसी वैष्णव का किसी संत का सपने में भी अपराध नहीं बन पाए और ओ, कोई पाप व्यक्ति कर ले जीवन में, जीवन में उसकी, उसकी पाप की निवृत्ति हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हो सकती है लेकिन संतों का अपराध कोई कर दे उस पाप की निवृत्ति हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भी नहीं हो सकती कहते हैं है, है, है। कि जब मदन मोहन जी प्रकट हुए बाबा का तो नियम था कि बाबा ठाकुर जी को रोज तो शुखी, शुखी, सुखी सुखी बाटी पार्ट का भोग लगाते लगा लग और आप लोग जानते, जानते हो, हो हमारा ठाकुर तो चटोरा है चटोरा है कहा उसको रोटी अच्छी लगे तब तब ठाकुर डरते तो डरते कहा गुसाई जी रोजाना सुखी सुखी रोटी खिला देते हो इसमें थोड़ा सा नमक नहीं डाल सकते है भगवान बोले अच्छा आज कह रहे हो नमक चाहिए कल को घी लेकर आओ जाओ मैं अपनी व्यवस्था आप कर लो, जाओ यहां से। भगवान डर गए भगवान ने कहा जी, ये सब हम अपने लिए थोड़ा कह रहे थे ये तो हम आपके लिए कह रहे थे महाराज। देखो पहले मेरे भाई बहन मूर्तियां बोलती थी लेकिन जब से हम लोगों ने हमारी मांगे बढ़ने लगी है ना मूर्तियों ने बोलना बंद कर दिया रो गोस्वामी जिनकी आराध्य ठाकुर गोविंद देव स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं वहां पर, पर, पर हूं लेकर आओ गोविंद की स्थापना की रू गोस्वामी जी का नियम था।, था।, था।, था कि रोज वृंदावन से श्री शीघ्रा परिक्रमा देने के लिए जाते थे रोज एक दिन ठाकुर ने कहा बाबा हा अब तुम बूढ़े हो गए हो मत जाया करो चला नहीं जाता जब तक शरीर है गिर्राजी की तो मैं लगाऊंगा ही जानकर आश्चर्य होगा, जान आश्चर होगा। स्वयं ठाकुर ने एक गिर शिलाई जी को दी और अपने चरण रखे जैसे जैसे गरम चीज रखने पर मोम पिघल पिघल जाता है। ठाकुर ठाकुर ने चरण रखा, वो शिखा, शिला शिला शिला गई। के चरणों का उस पर आ गया, तो कहा इस शिला की तुम चार परिक्रमा दे दो तुमको वही फल मिलेगा जो गिरिराज की परिक्रमा का फल मिलता है तो वही गिरिराज शिला वर्तमान में वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है वही जरा, जरा सोचो, सोचो मेरे भाई बहन जरा, जरा ins, सोचो हैं, हैं। जरा know, जरा know hearts, हमारा ठाकुर हमारा ठाकुर भक्तों के लिए कुछ भी बनने को तैयार हो जाता है और कुछ भी करने को तैयार हो जाता है ये कथा सात तारीख तक चलेगी इस कथा का सीधा प्रसारण आप, आप लोग संस्कार के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं जैसा, जैसा की मैंने की आप आप आप कहा कि मैंने आपसे कल कहा कि कल आप लोग होली खेलें लेकिन आज होली जलाएं जिनसे आप लोग बात नहीं करते हो झगड़ा हो गया है मेरे भाई बहन उस झगड़े की होली जलाएं बस जिससे, जिससे आप, आप नफरत करते, करते हो जिससे बात नहीं करते, करते आपके अपने आप आप जो आपसे आप आप रूठे हुए हैं आज होली का मौका है आप, आप उनको, उनको अपनी तरफ से फोन कर कर आप होली की विश कर सकते हो अपनी तरफ से करो ये जीवन प्रेम करने को कम है यहां लड़ाई झगड़ा क्यों करते और लोगों पर रंग डालें। लोगों, लोगों की आंखों पर रंग नहीं डालें, गंद की नहीं डालें लगाना है तो काल केवल हल्का सा गुलाल ही लगाएं और कल मेरे भाई बहन जिसको होली खेलनी है दस तक होली खेल लेना दस, लेन, दस से डेढ़ हम लोग यही इसी स्थान पर कथा तो बक्तमाल की होगी होगी साथ में साथ में, सात, में, में, में, में, में, में होली का भी पर, पर रंग चढ़ेगा तो मेरा सबसे निवेदन आप, आप लोग कल भैया थोड़ी सी ठंडाई का इंतजाम कर देना लेकिन भांग भांग नहीं हाँ बिना भांग की ठंडाई का तो यहाँ होली का पूरा कार्यक्रम रहेगा और धूमधाम से हम लोग कल होली मनाएंगे और सात तारीख को जो पांच दिवसीय भक्तमाल कथा जो है उसका विश्राम दिवस भी रहेगा तो कल आप लोग होली और और दूसरी बात मेरा आप सब से निवेदन है कि होली के पर्व पर सभी लोग जितना बन सके, सके, सके नारायण सेवा संस्थान के लिए उन विकलांग बच्चों को जरूर, जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर अपनी सेवाएं प्रदान करें और जिनको कैलाश यात्रा साथ मेरे साथ में करनी है एक जून से आठ जून तक कैलाश यात्रा मेरे साथ कर सकते हैं जिस यात्रा में जरा भी पैदल नहीं चलना पड़ता हमारे बीच अदरणीय बाबा बलराम जी बैठे हुए हैं मैं बाबा से निवेदन करूंगा ार्थना करूंगा, करूंगा कि दो मिठों को भी, भी, भी आशीर्वाद प्रदान करें, करें उसके, उसके बाद आश्रम की आश्रा सूचना रहेगी रहे रहे और बाबा जी यम आदि मध्यम नहीं नाम न ही कर चरण नाम गोत्रोत्र जातिवरण पुरुषो पुषो नो नपुंस ना च्री नकार नो विकार नरस्ति पुण्य न पाप नो तत्व तत्व सहज समरसम सद्गु तम नमा भक्ति भक् भगवर चतुर्नाम बपेक् इनके पदबंदन किए नाशद विघन एक पूर्वाचार्यय सहाय पूर्वाचार्यय सहाय पूर्वाचार्यय सहाय राम राम राम आप सबके समक्ष हमारे सलल जी के द्वारा हमको आज्ञा मिली ऑर्डर मिला हमारे ब्रिजवासी हैं आपने जाके कहा बाबा आना ही पड़ेगा मैंने कहा ज़रूर आऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास मलुक पीठाधीश्वर जियर स्वामी सब लोग आए हुए थे तो इस कारण मुझे दस बीस मिनट लेट हो गए लेकिन फिर भी दौड़ कर आया कि चलना ही है और चलने के साथ यहाँ का जब माहौल देखा तो बड़ी प्रियता लगी क्योंकि बाहर एडवरटाइज में तो बहुत कुछ लिखा होता है पर अंदर भी कुछ हो क्योंकि हमारे सलल जी ने अभी एक बहुत उत्तम बात कही मदन मोहन जी के इसका तात पर आप सभी वैष्णव हैं जो वृंदावन में आता वो वैष्णव और जो वृंदावन आके एक हरिनाम ले लेता और परम वैष्णव और जो हरि नाम लेता है उसका वाणी का विषय नहीं वर्णन करने का सर्वो पायन पर तजो भक्ति माश्रेय संसार के सारे उपायों को छोड़ करके जो जन केवल गोविंद का चिंतन करता है अहरनिश वही वैष्णव है सततम कीर्ति अंतोमाम यत दृढ़व्रता जो दृढ़व्रत होकर भजन करता वही वैष्णव है अब हम सबसे बहुत सारी बातें की तो आवश्यक नहीं उसके लिए तो हमारे सल जी ही हैं पर इतना जरूर कहूँगा कि वृंदावन में आए हो तो मन हमारे गोविंद को दे जाना और पाँच दिन के बाद जाना हो तो शरीर लेके काम करने भले ही जाना पर मन का निर्णय यदि आप सांगोपांग गोविंद को समर्पित करते हो तो आपका भक्तमाल का, भक्त का श्रवण सच्चा होगा भक्तमाल का तात्पर है हमसों उन साधुन सो पंगत जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तिन संगत भूत भविष्य लोक चौदय में भय होंय हरी प्यारे तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमान ते न्यारे संसार के पदार्थों की महत्ता देने वाला व्यक्ति कदाप वैष्णव नहीं होता आप कहेंगे बाबा क्या बोलते हैं रहना तो संसार में है वस्तुतः संसार के पदार्थों का जो महत्व है जब तक हमारे चित्त में रहेगा तब तक हमारी भगवान से दूरी रहती है हमको संसार की वस्तुओं का जो महत्व चित्त में है उस जगह परमात्मा का महत्व यदि आ जाए तो पुरुषो नु नपुंसक नाच स्त्री यदि आप पुरुष हैं नपुंसक हैं स्त्री हैं ये शरीर धर्म हैं वस्तुतः आत्मा तो परमात्मा के साथ एक सहज है, है इस स्वरूप की अनुभूति आपके आचार प्रवर की कृपा से पांच दिन की कथा के माध्यम इनकी कथा तो अहर सदैव चलती ही रहती है श्रवण करके निश्चय आप करें जब तक आप निश्चय नहीं करेंगे दृढ़ता नहीं आएगी आप श्योर नहीं होंगे तब तक आप कितना भी प्रयास करें सफलता की कुंजी आपके हाथ में नहीं है और एक दिन की कथा में एक क्षण की कथा में यदि आप श्योर हैं दृढ़ हैं तो सफलता की कुंजी आपके हाथ में है क्यों बिना भक्तिमाल भक्त अति दूर है भक्तमाल के बिना भक्ति बहुत दूर रहती है यह तो आप सबका सौभाग्य है हमारे आचार्य प्रभर कहां कहां से लोगों को पकड़ के वृंदावन बुला लेते हैं और ये वृंदावन देखने में आपको मकाने जैसा लग रहा होगा यहां की मिट्टी में कोई जादू है उसी जादू के बल से ये भी बोलते हैं उसी के बल से मैं भी बोलता इस मिट्टी में इस रजकण में कोई जादू है महलों में नहीं है यहाँ की रज के प्रति जो अगाध श्रद्धा रखते हैं वो पक्के वैष्णव हैं पक्के दृढ़ता हो संकल्प हो विश्वास हो बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवय न राम राम कृपा बिन सप जीव न लय विश्राम यदि आपको विश्राम चाहिए संसार की संकीर्णताओं से आपको मुक्ति चाहिए अभी सलील जी ने एक इतनी उत्तम बात कही होली के महोत्सव में बैर को भुलाना तो दिन बहुत अच्छा है वस्तुतः भक्तमाल तो ये कहता है कि बैर करना ही नहीं करना किससे बैर होता है पदार्थों के माध्यम से वस्तु के माध्यम से स्वार्थ के माध्यम से जब तक आपका स्वार्थ निहित है तो आप प्रेम करते और स्वार्थ में थोड़ी दूरी होती तो आप बैर कर लेते लेकिन बैर है ही नहीं आज बहुत उत्तम दिन है प्रहलाद जी महाराज के ऊपर कृपा होने वाला दिन है होलका ने बड़ी कृपा करने गई थी जलाने पर जल के रह गई तो ऐसा सुंदर दिन है जिसको जलाने जाते वो स्वयं जल जाता और जिसकी कृपा में हमारे प्रहलाद गोद में बैठते ऐसे नरसिंह के ऐसे परमात्मा की ऐसे कृष्ण की कृपा की गोदी में हम और आप सब बैठ के फिर होली खेलें होली का तात्पर्य आप ऐसा नहीं मानना मैं बाबा जी हूँ थोड़ा कुछ कड़क भी बोल सकता हूँ विरोध नहीं मानना क्या है हम 40-45 वर्ष पहले यहाँ जो होली देखते थे हमको वृंदा में सैतालीस वर्ष हो गए पहले हम सलेल जी के पास ही रह करते थे उस समय होली का रंग कुछ और था और आज होली का संग कुछ और है लेकिन सच्ची होली हृदय की है स्वरूपगत होली नहीं है लोगों की दृष्टि में जरा कालापन आ गया उस रंग को जहां डालना था वहां डालना बंद करके जहां नहीं डालना चाहिए वहां डालते हैं ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है तो हम और आप सब सलिल जी के संग से ये सीखें कि हमको अपने चित्त से अपने मन के रंग से इसको कहाँ डालना है इस मन के रंग को किसके साथ रंगना है ऐसा नहीं है मेरी बात नहीं मन पचतई हो अवसर बीते दुर्लभ देह पाए हरि पद भज कर्म वचन और हीते यदि मन का रंग संसार के साथ रंग गया तो महाराज मनुष्य कारण बंधन मोक्ष हो तो निश्चित बंधन होगा और यदि गोविंद के साथ रंग गया तो निश्चित मुक्ति नहीं गोविंद की प्रीति होगी मुक्ति तो वृंदावन में हमारे वृंदावन के रसिक आचार्य गोस्वामी पर मुक्ति का तो सम्मान ही नहीं करते वो बिचारी दौड़ती है ये कहते हमें नहीं चाहिए क्यों जो प्रीतम की सेवा करता है वो मुक्ति क्यों लेगा मुक्ति लेने वाला सेवा से दूर होता है तो हम और आप सब प्रीतम की सेवा में जुटे सच्ची होली में जुट जाओ होली के दिन वृंदान में आए हो तो अहो मेरी स्वामनी सुखरूप ज्यो ज्यो चाहत त्यों त्यों पूर्वत चिंता मन सिद्ध जुट जाओ इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि मुझे तो क्यों हमारे रामकमल दास के यहां भी प्रोग्राम चल रहा है वहां भी मुझे टाइम देना है हम बाबा जी हैं भागते रहते भैया लेकिन सच्चाई ये है पकड़ने वाले जहां बहुत जोरदार से पकड़ते वहीं जा पाता हूं शरीर एक है प्रोग्राम अनेक हैं पर सलल जी को तुम्हें बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि ये सदैव एक रस सेवा में लगे हैं हमारे नारायण सेवाश्रम की सेवा में तो इनका बहुत मन है जगह जगह प्रोग्राम करते हैं शरीर की सारी शक्ति लगाए हुए हैं पर सौभाग्य है कि गोविंद के गुण गाते हैं वो निधि इनकी होगी सेवा समाज की होगी पर गोविंद के गुणानु गाते हैं वो निधि इनकी होगी जन्मांतर सहस्त्र ज्ञान समाधि नरा नाम क्षीण पापा नाम कृष्ण भक्ति प्रजायते तो जब इनके पाप क्षीण होंगे तो कृष्ण भक्ति मन तो इनका ही लगेगा पर मैं बड़े जोरदारी से कहता हूं